Zondi no ma

दुनिया में हमारा कोई नहीं है इसलिए आप कृषि चरार गंगों में हमारी करबद्ध प्रार्थना है ईश्वनों के सरदार पर जैसी आपने अनुग्रह भरी कृपा भरी दृष्टि डाली है बस आपकी कृपा मई करुणामयी दयामयी दृष्टि सदा युव बनी रहे

हमारी चित्तवृत्ति हमारे आराध्य के चिंतन में सतत यू ही बनी रहे यही आपके श्री चरणारृंदों में हमारी बारंबार प्रार्थनाएं जीवन धन श्री प्रिया के ईगल पावन पवित्र चरणारृंदों में साष्टांगदनवत प्रणाम

परमादणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रभु भगवान के युग पावन पवित्र चरणाधिंदों में बारंबार वंदन परमादरणी पूज संत प्रवर चतुसंप्रदाय के पूजी महांजी महाराज

अवध से पधारे हुए वैष्णव श्रोमणि पूज्य महाराज जी हमारे स्वामी दासाचार्य जी महाराज व्यास कुल की परंपरा को पवित्र करने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज परमारणी पूज्य संत वृंद पूज्य विद्वत् वृंद मई ममतामयी वात्सिल्यमयी आदरणिया मां हमारे जीवन धन

की कथा से अनुराग रखने वाले भक्तबंध एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सामने सदोने सरकार के ही अनेक अनेक का आकारों में विराजमान हैं ये संपूर्ण कृतियां अपने आराध्य की ही निहार करके आप सबके भी पावन चढ़ों में मैं बारंबार वंदन करता हूं

विगत चार दिवसों से हम लोग श्री हनुमतलाल जी महाराज का पावन पवित्र चरित्र श्रवण कर रहे हैं व्यवहार की दृष्टि में आप देखते हैं कि श्री आघवेन्द्र सरकार के सेवक हैं श्री हनुमतलाल जी महाराज और उनकी सेवा में संलग्न हैं मां की खोज करने के लिए निकले हैं

आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके सब के अपने अपने स्वरूप का भी वर्णन किया गया है सरकार ज्ञान स्वरूप है मां बाबा भगवती श्री पार्वती जैसे श्रद्धा का स्वरूप है वो वैसे ही हमारी माँ भगवती भक्ति स्वरूप है सीतामा लखनलाल जी ज्ञान स्वरूप है और

वैराग स्वरूप है और हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज भी वैरागत स्वरूप है जरा एक विहंगम दृष्टि डाल करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। श्री हनुमंत लाल जी महाराज का जैसा वैराग्य है जैसी निष्ठा है वैसे हम लोगों के जीवन में आना तो बहुत असंभव सा है उनके जीवन में पहले राम मिले हैं

और राम के मिलने के बाद माँ की खोज में निकले हैं भक्ति की खोज में निकले हैं शांति की खोज में निकले हैं आपने दर्शन किया विगत कई दिनों में भगवान के मिलने के बाद भी जो इनकी यात्रा प्रारंभ होती है ज्ञान के मिलने के बाद जो इनकी यात्रा प्रारंभ होती है उसमें कितने कितने विघ्न आते हैं

कार्म से ही विघ्नों भिगन, का एक पारावार ही मानुपूर्व पड़ा है किंतु वही वैरागत स्वरूप श्री हनुमत लाल जी महाराज जब मां से मिलकर के आते हैं भक्ति से मिलकर के आते हैं तो रास्ते में एक भी विघ्न नहीं आया आप कहेंगे ये विघ्न क्यों नहीं आया एकादश स्कंध में नव योगेश्वर संवाद में इसमें बड़ी व्यंगम दृष्टि डाली गई है

जिनके जीवन में भक्ति महारानी का आगमन हो जाता है धावन निमिलो न स्खले न पते हम हमारे अंतकरण में यदि भक्ति महारानी विराजमान हो जाए तो हम कैसे भी पथ पर क्यों न चले हमारे श्री सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं धावन निमिल नेत्रे

वैसे तो रास्तों में आंख बंद करके क्या आप खोल करके भी चलने का डर गिरने का डर रहता है पतित होने का डर रहता है किंतु जिनके अंतकरण में भगवत धर्म आ गया है भागवत धर्म आ गया है भक्ति महारानी आ गई हैं वह व्यक्ति आंख बंद करके भी दौड़े कभी गिरने का भय नहीं है आप ये प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं श्री हनुमतराज जी महाराज

भगवान के दर्शनार्थ आए थे दर्शन करके जो भक्ति महारानी के पास यात्रा में निकले तो कितने विघ्न आए और वहां से लौट करके आए तो एक भी विघ्न नहीं आया वैसे इतने बड़े शत्रु से दुश्मनी लेकर के आए थे यदि आप विचार करें चिंतन करें तो किसी के नगर में आग लगा करके कोई निकला हो और वहा इतना बड़ा

बलशाली हो नीति शास्त्र का जानकार आदि सब हो तो क्या अपने दुश्मन को खैरियत से जाने देगा राघवेंद्र सरकार से मिलकर के गए थे उस समय तो रावण का उन्होंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं था तब भी इतने इतने बड़े बड़े विघ्न आए और बाद में महाराज रावण का बिगाड़ा भी उन्होंने अपमान भी किया है लंका को भी जला दिया और जलाने के बाद भी यात्रा प्रारंभ की

भगवान की ओर यात्रा है भक्ति महारानी से मिलने के बाद मां से मिलने के बाद तो एक भी विघ्न रास्ते में नहीं आया है ये नारायण हमारे अंतकरण में यदि भगवत प्रेम प्रवाहित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दशा यही हो जो श्री हनुमत जी महाराज की हुई है कल आप लोगों ने यात्रा के विषय में सुना ही और यात्रा

महाराज इनकी प्रारंभ हुई मां से दर्शन करके संदेश लेकर के समुद्र पार आ गए और आकर के अपने मित्रों से मिले हैं सहयोगियों से मिले हैं सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की बाद में मधुबन के फल आदि खाने के बाद श्री हनुमतलाल जी महाराज की यात्रा प्रारंभ होती है बांदरों के साथ में ये सहयोगी साधकों के साथ में और इनकी मुलाकात श्री सुग्रीव जी महाराज से होती है

श्री राम के प्रमानस के आधार पर तो ये सुग्रीव जी महाराज अलग निवास कर रहे हैं और राम भी अलग हैं कि वाल्मीकि जो रामायण है और अध्यात्म रामायण में तो सुग्रीव जी महाराज जहां श्री राघवेंद्र सरकार है वहीं हैं पास में तो मानव उधर गए तभी इनकी मुलाकात हो गई

किंतु यहां तो हमारे संत प्रवर श्री तुलशीदास जी महाराज कहते हैं ये सब बानर सुखग्रीव जी महाराज के पास में जाकर के उनको प्रणाम करते हैं ये जाते समय बानरों ने सुखग्रीव जी महाराज को प्रणाम नहीं किया था किंतु जब लौट करके आए तब इन्होंने प्रणाम किया है और प्रणाम करके श्री हमारे दामवंत महाराज ने श्री हनुमतलाल जी का चरित्र सुनाया है ये सब काम करके आए हैं

और जब वहां से महाराज उन्होंने कहा चलो श्री आघव के पास चलते हैं सुन सुग्रीव बहुत ही मिलेऊ कपिन सहित रघुपति चलेऊ अब इन हु के साथ में श्री राघवेंद्र सरकार की ओर यात्रा करते हैं तो बंदर जब यात्रा में वहां से निकले सुग्रीव जी महाराज के साथ तो बड़े प्रसन्न थे विलक्षण विलक्षण की दो निकाल रहे थे वाल्मीकि रामायण में, में वर्णन है

और प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे विजय की घोषणा मानो कर रहे थे कि हम जिस कार्य के लिए निकले थे वह कार्य पूरा करके आ गए है भगवान श्रीराजनंद सरकार ने जो बंदरों को आता हुआ देखा और जान गए कि इनके चित्त में प्रसन्नता हर्ष विशेष है इसलिए कार्य पूरा हो गया है तो श्री श्रीराजनंद सरकार जहाँ निवास स्थान था जिस गुफा में

वहां से निकल कर के मैदान में फटिक शिला में विराजमान हो जाते हैं दोनों भाई और जब फटिक शिला में बैठ गए तो आकर के बंदरों ने प्रणाम किया है परे सकल कवि चरण न ये जितने बंदर थे सभी बंदरों ने शिला सरकार को प्रणाम किया है हमारा तो नहीं काोड़ो की संख्या में बंदर हैं

और सब मगो एक एक मिनट भी लगाए यदि प्रणाम करने में तो करोड़ों मिनट लगाएंगे। जायेंगे तो किन्तु श्री राघवेंद्र सरकार की ऐसी महिमा हैं जैसे जब अवध में पहुंचे थे तो अमित रूप प्रगटे त्रह काला ऐसे ही राघवेन्द्र सरकार यहाँ नेकानेक रूप में प्रकट होकर के मानो उनका सबका स्वागत भी करते है प्रणाम स्वीकार करते हैं और प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा कुंज सच में

हमारे ठाकुर जी करुणा के पुंज शब्द का प्रयोग किया है सबके साथ भगवान इतने प्रेम से मिलते हैं इतने प्रेम से मिलते हैं इन बंदरों को महाराज इतने सम्मान और प्रेम से मिलते हैं इसके पीछे करुणा ने तो और क्या है भगवान की करुणा के कारण ही तो यह घटना घटती है इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी ब्रह्मस्तु में एक बात बड़ी अनोखी कही

जब देखा कि महाराज जिन बालकों के साथ बैठकर के भगवान भोजन पा रहे हैं साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी महाराज को लगा देखो तो सिर्फ कैसे भगवान है जिनको यज्ञ में भाग लेने में लज्जा आती है वह इन बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं बालकों के साथ खेल रहे हैं तो परमात्मा इन बंदरों के साथ यदि प्रेम से मिल रहा है

और एक एक बंदरों से मिल रहा है प्रेम से भेट कर रहे हैं तो ये भगवान की करुणा नहीं तो और क्या है हमारे संत प्रवर श्री तुशीराज ने विनय पत्रिका में भाव बड़ा सुंदर अभिव्यक्त किया है कि सच में ठाकुर जी की कैसी करुणा है और भी दुहावरी आदि में भी वर्णन किया है मुनिज ही ध्यान न पावा ने ती कही दे

जिसको बड़े बड़े महात्मा ध्यान लगा करके भी नहीं पा पाते हैं जाती नेत कह करके मौ हो जाती है मुन जिन्ह ध्यान में पा वही नेत ने कई वेद कृपाचंद सोई कपिल संकरत अनेक विनोद महाराज वही कृपाचंद भगवान बंदरों के साथ में अनेकानेक प्रकार से विनोद करते हैं अनेकानेक प्रकार से महाराज मिलते हैं उनसे

भगवान की करुणा नहीं तो और क्या है सच में भगवान हैं की है, करुणा है पता नहीं किस गुण पर रीत जाते हैं तो यहाँ हमारे संत प्रवशित तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रीति सहित सब भेटे श्री राघ सरकार सभी बंदरों से प्रेम सहित मिल रहे हैं करुणा के कारण और महाराज उसके बाद मिलने के बाद पूछी कुशल नाथ कुशल पद अंज

भगवान ने इनकी कुशलता देखकर के प्रश्न कुशल क्षेत्र का पूछा कैसे हो तुम्हारा महाराज इसमें श्री हमारे रामवंत जी महाराज ने कु करना प्रारंभ किया है वैसे तो ये अवतार ही है जामवंत जी महाराज ब्रह्मा जी के और यहां इन्होंने श्री हनुमतलाल जी महाराज की कथा कही है मैं निवेदन करूं अपने आप कोई अपनी चर्चा करता है तो अच्छा नहीं लगता है

अब श्री हनुमतलाल जी महाराज जो जो करके आए थे यदि वह चर्चा बखान करने लगते तो महाराज व्यवहारोचित भी नहीं था जामबन जी महाराज ने सारी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और श्री जामवन जी महाराज का एक वाक्य है कहते है महाराज आपकी कृपा की जापर नाथ करो तुम दाया जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हो कृपा करते हो उसके जीवन में कहीं मंगल हो सकता है

भी अमंगल नहीं हो सकता है ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर कहते हैं जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उस पर मनुष्य भी कृष्ण महाराज अनुग्रह करते हैं देवता भी अनुग्रह करते हैं और मुनि भी प्रसन्न रहते हैं हमारे टीकाकार संतों ने सुर नर मुनि को महाराज उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से पिवो दिया है

कहने का ही प्राय सतोगुणी, रजोगुणी तमोगुणी मुनि आदि जितने हैं, ये सतोगुणी महात्मा हैं, तो सतोगुणी व्यक्ति भी अनुग्रह करने लगता है रजोगुणी लोग भी अनुग्रह करने लगते हैं और तमोगुणी भी लोग अनुग्रह करने लगते हैं संसार में तीन प्रकार के ही लोग हैं कि सतोगुणी है कि तो रजोगुणी है कि तो तमोगुणी है

तो तीनों प्रकार के लोग उस पर अनुग्रह करने लगते हैं उस पर प्रसन्न रहते हैं हमारा जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है जिस पर आप दया कर देते हो और संसार में मारा वही विजयी है और वही विनयी है वही गुण का सागर है हमारे संत ने बड़ी अनोखी बात कही कई बार नारायण अपने प्रारब्ध के कारण जीवन में विजय तो मिल जाती है

विजय तो मिल जाने के बाद भी विनय बनी रहे ये बहुत बड़ी बात है कई बार विजय मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन में विनय चली जाती है अभिमान आ जाता है तो विजय मिलना और विजय के बाद विनय बनी रहना ये तुम्हारी कृपा के कारण ही होता है और सच में जिस पर भगवान का अनुप्रय हो जाए जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए संसार में वही विजयी है वही विनयी है वही उनका सागर है

और उसी का यश प्रलोक में उजागर है सब जगह उसका यश फैल जाता है आपकी कृपा से मानो संपूर्ण सब कार्य बन गए हैं और हमारा तो जन्म लेना भी सुफल हो गया सच में जन्म लेना उसी का सुफल है जो भगवान के काम आ जाए अगर भगवान के कार्य जीवन नहीं लगा तो जन्म लेना व्यर्थ तो हो गया आंखों की सफलता भगवान के दर्शन में

इंद्रियों की सफलता भगवान के कीर्तन जीवादि की सफलता और शरीर की सफलता यही है इस शरीर से भगवान की सेवा मिल जाए भगवान की सेवा हो जाए और जिस जीव को भगवान की सेवा मिल रही है भगवान के कार्य में आ गया उससे ज्यादा जीवन की सफलता और क्या हो जाती है हमारा तो जन्म लेना सफल हो गया क्यों तो जन्म लेना सफल हो गया क्योंकि तो आपके काम आ सके

हमारे संत कहते थे जो राम के काम का नहीं वो किसी का काम का नहीं जो राम का काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं तो सच में श्री महाराज हमारे जामन महाराज कहते हैं आपकी कृपा से आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया और जो पवन सुत ने महाराज करनी की है पवन पुत्र ने जो किया है हजारों मुख लेकर के वह करनी हम कह नहीं सकते हैं

और जब ये कहा कि महाराज हजारों मुखड़े करके हम करनी कह नहीं सकते तो पवन कन्ह के चरित्र सुहाये जामवंत रघु सुनाये जो पवन पुत्र के चरित्र थे श्री हनुमतलाल जी महाराज का जो चरित्र था श्री हनुमतलाल जी महाराज ने जो जो किया था सब इन्होंने सुना दिया और जब महाराज जामवंत जी महाराज ने चरित्र सुना दिया एक चरित्र सुनकर के भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुआ

श्री रागवेंद्र सरकार ने जब ये चरित्र सुनाए है सुनत कृपा निधि नहीं अति मर शब्द का प्रयोग है और हनुमान हनुमंत हर्ष लाए तुरंत भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया अपने बाहुओं में भर लिया नरण में निवेदन करूं जैसे भक्त को भगवान का चरित्र प्रिय है कोई प्रेमी

संत जितना भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न हो जाता है उससे ज्यादा महाराज भक्त के चरित्र को सुनकर भगवंत प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए हमारे भक्तमाल भक्तमाली लोगों का तो ये मानना ही है कि भक्तमाल की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं भक्तमाल की कथा उसके श्रोता कौन है मुख्य उसके श्रोता मुख्य भगवान है

तो कि भक्त के चरित्र को समान करने का जितना रस भगवान को मिलता है मैं भी सुन रहा था एक दिन बैठकर एक पूज संत को उन्होंने बताया कि अपने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है वहां एक पूज संत भक्तमाल की कथा सुना रहे थे और भक्तमाल की कथा सुनाने सुनाते उनको कहीं जाना पड़ा बीच में तो जब वो संत चले गए लौट फिर कथा सुनाने आए तो जितने श्रोता वहां बैठे हुए थे

उनसे पूछ दिया कि अच्छा बताओ किस भक्त की कथा हम नाम छोड़े थे बताओ तो श्रोता लोग बता ही नहीं पाए अब श्रोता लोग जब बता नहीं पाए कि कथा का विश्राम कहाँ हुआ था इसके बाद की कथा चले वो तो हमारे संत ने बंद कर दिया पोथी भक्तमाल की बोले आप लोगों को जब इतना ही ध्यान नहीं तो क्या हम आपको कथा सुनाए तो हमारा श्री गोविंद देव जी ने गोस्वामी जी को प्रेरणा दी और गोस्वामी जी को कहा करके जाके बताओ कि यहां कथा छोड़ी

तो गोस्वामी जी ने जाकर के बताया सेवक ने उनको महात्मा जी को यहाँ कथा चुटी थी तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा यहाँ कथा चुटी थी तो कहा ठाकुर जी ने कहा तो अंदर बैठ करके बोले बाहर निकल कर बोले तो में जानू क्या मेरे से उनको दोष अगर वो कथा उन्होंने सुना तो हमारे सामने प्रगट हो और श्री गोविंद देव जी महाराज प्रगट होकर के उनको कहते है यहाँ कथा चूटी थी इसके बाद की कथा सुनाओ और ये प्राय क्या भक्त की कथा

जितना प्रेम से भगवान सुनते हैं और भगवान को सुनकर के रस आता है उतना दूसरे को कहा आएगा तो श्री हनुमतलाल जी महाराज का चरित्र जब सुना जी राघवेंद्र सरकार ने तो बड़े आनंद में भर गए सुनकर कृपानिधि मन अति भाए वाहे कृपानिधि को भाए ही नहीं ये चरित्र अति भाए शब्द का प्रयोग है बहुत रश्मिला

और हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया जैसे सब बंधनों के साथ आए थे तब भी हृदय से लगा लगाया था और महाराज भी हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के कहा कहो ता भांति जानकी रहती करणकी तार्त पुत्र अब हमें तुम बताओ कि जानकी किस की, की से है जानकी शब्द का प्रयोग करके भी संतो ने कहा एक अभिलक्षण कह दिया

कि वो वही जानकी जिनको देख करके हम थे उस वाटिका में जो प्रथम दर्शन हुआ था उसके बाद वो अध्यान की विषय हमारी बन गई थी चिंतन की विषय बन गई थी वह कैसे वहां पर रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है रहत करत रक्षा स्वप्राण की क्योंकि मारा विभीषण जैसे भक्त वहाँ दुखी है तो ये जानकी का वहां दुख पाना सहज रंग से है

निश्चित रूप से वह वहां सुरक्षित यदि होंगी तो कैसे सुरक्षा अपने शरीर की करती हैं और कैसे वह जीवन व्यतीत करती हैं हमारे श्री हनुमतलाल जी महाराज ने ऐसा सुंदर प्रयोग किया है कैसे वह जीवन व्यतीत कर रही है उसके बारे में ऐसा सुंदर वर्णन किया नाम पहाड़ों दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार का पाठ लोचन निज पद जंत्रित तो जान प्राण के ही

प्राण पखेरू तोड़ना चाहते हैं किंतु प्राण पखेरू उड़ नहीं पाते हैं प्राण निकल नहीं पाते कहा क्यों नहीं निकल पाते हैं बोले वहा पेरेदार जो बैठा है अगर पहरेदार न होता तो प्राण निकल जाते हैं। तो कौन सा पहरेदार है बोले नाम पहाड़ों दिवस नहीं थी ये नाम ही आपका पहरेदार है मानो आपके नाम का चिंतन करती रहती है आपका जाप करती रहती है

और ध्यान तुम्हारा कपाट जो आपका ध्यान है वही दरवाजे हैं और वो ऐसे मारा दरवाजों में ताला लगा हुआ है लोचन निज पद जंत्रित जो नीचे अपने पैरों में मारा ध्यान रखा आंखें नीची मानो जिनकी हैं तो प्राण निकल करके कैसे जाएं? प्राण निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पाते हैं अब वाता मारण है कि प्राणों का जो रहने का स्थान हृदय है

और हृदय में जो प्राण उठते हैं इसलिए प्राण का संबंध मन के माध्यम से बहुत ध्यान दीजिएगा प्राण के ऊपर जो कंट्रोल मन का है इसलिए प्राणों के ऊपर जो मन का कंट्रोल है वो बड़ा रोका है यहां न्याय अपने योग का भी वर्णन किया गया है वेदांत का भी वर्णन किया गया भक्ति का भी वर्णन किया गया संतों ने कहा तो मानो ये ध्यान करती है ध्यान में किसका ध्यान करेंगे

राघवेंद्र की अतिरिक्त कोई ध्यान का विषय तो होगा नहीं ज्ञान की जो विशेषता है, है जिसमें एक महात्मा ने इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान नाम की महिमा और सच में अगर यह प्रयोग हमारे जीवन में आ जाए उन्होंने कहा जो हम सांस लेते हैं सांस लेने में जो हमारे महाराज

रात और दिन में मारा इक्कीस सांसें आती हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं 24 घंटे में कितनी सांस ले लेते हैं सामान्य प्राणी इक्कीस हजार हम लोग ले लेते हैं ये श्वास श्वास चलता रहता है किंतु उन्होंने कहा एक अभ्यास किया जाए यदि श्वास को छोड़ते समय रा कहा जाए और खींचते समय माँ कहा जाए

ये पहले महाराज तो अभ्यास करना पड़ेगा और ये अभ्यास जब हमारे इसी का नाम ना अजपा जाप है जिन संतों के जीवन में ये अजपा जाप प्रारंभ हो जाता उनको हमारा फिर प्रयास नहीं करना पड़ता भगवान नाम लेने का हमने कैसे संत के दर्शन किए वैष्णव संत के तो महाराज उनके बाद उन्होंने हमको भगा दिया अपने पास से ही ऐसे सिद्ध संत थे संयोग हमको तो पता नहीं था कई बार हृदय भराता है

कि न तो संतों को पहचानता था न संतों की महिमा जानता था किंतु ये भगवान की अकारण करुणा के कारण ही संतों का संघ इस शरीर को बचपन से मिला और संग ही नहीं मिला उनका बहुत लाड़ प्यार भी मिला एक संत हमको मिल गए हम लोग गंगोत्री जा रहे थे पैदल यात्रा कर रहे थे तो संत दिन भर तो हमारे साथ रहते थे

जब भी महाराज यात्रा करें तो दिन में साथ रहते थे साथ भोजन करते थे हम लोग वहा बाबा काली कमली की चट्टिया थी वहां भोजन बनाते थे कभी हम कभी वो बनाए और दोनों साथ करते थे किंतु तो सोने का जब समय होता था रात्रि में रुकने का तो महात्मा क्या करते थे कि हमको कह देते थे मैं अब यहीं बैठा हूं तुम जाओ और कम से कम एक घंटा चलने के बाद फिर सो जाना

तो मैं कई बार कहता था, था हमारे की दिन भर साथ रहते हैं तो आप साथ हमको रखते क्यों नहीं हो रात्रि में हमको पता नहीं चलता था साथ में क्यों नहीं रखते है थोड़ा गुस्सा का भी, भी स्वभाव था कुछ कहे तो डांट भी देते थे किंतु प्रेम भी बड़ा अनोखा था उनका एक दिन संयोग से महाराज वर्षा हो गई हमको लगता लंका चट्टी के उधर और वर्षा हो जाने के बाद हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी जाने की और उनकी भी नहीं पड़ी जाने की

एक साथ ही रात्रि में रुकना पड़ा एक जगह और जहां हम दोनों साथ रुके थे हमने महाराज आज दर्शन जब कभी वो दृश्य हमको याद आता है एकांत में भी तो रोमांच हो जाता है हमारी नींद खुली तो जैसे लोगों का स्वर बजता है ऐसे महात्मा के मुख से भगवान नाम निकल रहा था तो मुझे लगा कि महाराज जी को नींद नहीं आई है और नींद न आने के कारण उनको ये भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं

राम नाम उच्चारण कर रहे हैं तो मैं बैठ गया हमने कहा पता नहीं महाराज जी को नींद क्यों नहीं आई और देखा वो स्वर चलता रहा फिर थोड़ी देर के बाद मैंने बुलाया महाराज जी महाराज जी महाराज जी तो उनकी नींद खुली और नींद खुल के बोले क्या बात है सोने क्यों नहीं देता है हमने कहा सो रहे थे बोले हाँ मैं सो रहा था हमने कहा आपके तो स्वर निकल रहा था भगवन नाम का हमारा इतना कहना हुआ महाराज वो डांटे

बोले इसलिए तो तेरे को मैं साथ रखता नहीं था और उसके बाद वो बोले कि तो तू जा तो मैं जाऊंगा अब तेरे साथ में गंगोत्री नहीं जाऊंगा तेरी यात्रा तेरे साथ नहीं करूंगा मैंने बहुत गलती मांगी कि महाराज जी गलती हो गई उससे मैंने आपको जगा दिया वो कुछ भी नहीं सुने तो हमने कहा महाराज जी आपने इतने दिन साथ रखा है तो कुछ कृपा करो हमको भी कैसे होता हमको तो पता भी नहीं था कि अजफा जाप होता है कोई

और ये ऐसे सहज निकलने लगता है हमको इसकी जानकारी भी नहीं थी कुछ आराधना साधना की भी नहीं थी उन्होंने कहा जा तेरे को जब जरूरत पड़ेगी तो कोई बताने वाला मिल जाएगा अभी तेरे को जरूरत नहीं है ऐसे बोले अभी तेरे को जरूरत नहीं कोई बताने वाला मिल जाएगा और उन्होंने मारा साथ रखा नहीं तो मैं निवेदन कर रहा ये संत जन मैरा जैसे जब तो क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में जग का अभ्यास पड़ जाता है

तो महाराज वहां निश्चित रूप से यहाँ बताया गया है उस संत ने महाराज हमारे के जाति संत टीका में उन्होंने इसमें बड़ा मधुर संकेत भी दिया है कि दिल में तो जब का अभ्यास करें ही करें जब सैन करने लगे और सैया पर लेटने वाले हों तो महाराज आंख बंद करके अपने स्वरों का चिंतन पहले प्रारंभ करें और स्वरों का चिंतन कर, प्रारंभ करके महाराज दुःवास को छोड़े तो लाभ

और अंदर ने माँ फिर रा फिर माँ रा मा। और इस प्रकार से महाराज यदि अभ्यास हो जाएगा इसका चिंतन करते करते यदि हम सो जाएंगे तो जब महाराज रात्रि में सोने के बाद भी हमारे श्वासों में वो चलने लगेगा श्वासों में वो अपने आप चलने लगेगा तुलसीदास तो जी महाराज तो कहते हैं सचमुच में जिसके जीवन में इस प्रकार की धारणा प्रारंभ हो जाए तुलसी तो के कहत ही

निकषत पाप पहाड़ अगर हमारे मन से राह निकलता है तुलसी तो राह के कहत ही निकशत सकल विकार यही पाप भी है कहा हमारे सकल विकार निकल जाते हैं पुनः आवन पावत नहीं देत मकार किवाण अगर हम राह कहते हैं तो हमारे जीवन के जितने विकार हैं या जितने पापों के पहाड़ हैं वह सब निकल जाते हैं श्वास के साथ में और मकार किमार दे देता है

मकार कपाट बंद कर देता है तो फिर वो सारे पाप या विकार हमारे अंतक करने में आ नहीं पाते हैं तो श्री हनुमत लाल जी महाराज कहते हैं नाम पहाड़ो दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार कपाट ये दिवस निष्ठ कहने का ही प्राय रात दिन दूसरा कोई चिंतन चंत, नहीं है आप कभी चिंतन करें वाल्मीकि रामायण आदि तो माने

महाराज बहुत दुखित तो होकर के रावण को रावण को बात की थी वो भी सोचिए कि मौन रह जाऊंगी तो कहीं स्वीकृति न समझ ले वो भी तिनके को देख कर के माँ ने कहा था और बाद में जब विश्वास हो गया कि श्री हेमंत लाल पर तब माँ ने बात की वैसे किसी से बात नहीं करती है न किसी राक्षसी से बात करती है न किसी से बात करती इसी प्रसंग में उन्होंने पीड़ा के कारण बात की और कहीं बात नहीं की है

तो सह दिन के जीवन में रात दिन ये क्रिया चल रही है और लोचन महाराज निज पद जंत्रित आंखों की जो दृष्टि है सामने दृष्टि है ही नहीं साधक के लिए सबसे ज्यादा यदि महत्वपूर्ण इंद्री तो कोई है जिस पर संयम की आवश्यकता है तो नंबर वन पर आंख है और नंबर दूसरे दु। पर जीप है और कान का कहने क्या है तो ये तीन अगर व्यक्ति के जीवन में कंट्रोल में आ जाए

एक हमारी आंख कंट्रोल में हो एक हमारी जीव कंट्रोल में हो और तीसरे एक कर्ण देवता कान भी हमारे एक संत तो कहते थे देखो भाई कंट्रोल की बात ध्यान देने लायक है हमारे संत हमारे मर्षी इस बात को बहुत जोर देकर के कहते थे महर्षि कहते थे कि यदि कोई अपने घर का कचरा, अपने घर का कचरा यदि आपके दरवाजे पर डालना चाहता है तो कोई डालने देगा

कोई नहीं डालने देगा और महाराज अगर नहीं मानेगा तो पुलिस तक जाना पड़े तभी वो डालने नहीं देगा और हम कितने असावधान हैं कि कान खोल करके दूसरों को कहते हैं दरवाजा खुला है अपने घर का कचरा सब हमारे घर में डाल के जाओ ये जो निंदा आदि हम सुनते हैं दूसरों की याद रखना ये कचरा के अलावा कुछ है नहीं दूसरा

और ये कचरा हमारे अंतकरण में आ जाता है हमारा अंतकरण गंदा हो जाता है इसलिए साधक को कर्ण इंद्री पर भी सजग रहना चाहिए वह भगवत चर्चा के अलावा यदि कोई दूसरी लागत जो इसकी चर्चा सुनाना प्रारंभ कर दे तुम्हारा तुरंत उसको रोक देना चाहिए कि कचरा हमारे घर में बो हमारे अंतकरण को गंदा मत करो तुम्हारा ध्यान देने का बात इसमें यह भी है कि इन तीनों इंद्रियों पर इनका अनुशासन है

और आखे इनकी नीचे लगी रहती हैं, बार बार हमारा इस प्रकार से मानो इन्होंने रास्ते को ही रोक दिया है प्राण अब किस रास्ते से जाएंगे वैसे तो हमारे योगियों ने कहा ऐसी मुद्रा में भगवती बैठी है कि सब इनके हमारा चक्र बाधित हो गए हैं अब कहीं से निकलने के प्राणों का स्थान ही नहीं है इस प्रकार से श्री हनुमतलाल जी महाराज मां की चर्चा करके इन्होंने कहा चलत मोहि चूड़ा मोहिदी

रघुपति हृदय लाय श्री ने श्री हनुमत जी महाराज ने मणि निकाल कर दिया और भगवान ने तुरंत उसको अपने हृदय से लगा लिया हमारे संतों ने एक बड़ी मधुर धारा यहाँ बी कि जामन जी महाराज ने श्री पवन पुत्र के सारे चरित्र को सुनाया था कि कैसे लंका में गए और कैसे इन्होने लंका में आग लगाई कैसे मां से मिले तो ये जो कथा सुनाई थी

सारी याद रखा तक की कथा तो यदि महाराज सब सुनाते तो चूड़ामणि की भी कथा उसी में आ जाना चाहिए था तो श्री हनुमतलाल जी महाराज ने चूड़ामि की कथा अपने रामजी महाराज ने चूड़ामि की कथा नहीं सुनाई ओसंत कहते हैं क्यों नहीं सुनाई कारण क्या है बोले यदि चूड़ामणि की कथा सुना देते तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज से भगवान उसी समय मानने लगते कि चूड़ामणि लाओ

और चूड़ाम यदि मांगने लगते तो फिर कथा में महाराज विघ्न पड़ जाता और चिराग में तो सरकार भावावेश में आ जाते तो पूरी कथा नहीं हो पाती इसलिए वक्ता को हमारा यह ध्यान रखना पड़ता है कौन सी बात सुनानी है और कौन सी बात नहीं सुनानी है हम तो पुराणों का हमारा चिंतन करते रहते हैं पुराणों में कई घटनाएं ऐसी ऐसी है

उन घटनाओं को यदि हम समाज के सामने सुनाना प्रारंभ कर दें तो संदेश सही नहीं जाए उसमें वक्ता को फिर सजग रह करके चिंतन करना पड़ता है कि ये बात सुनाई जाए और ये बात ना सुनाई जाए तो महाराज जहां श्री हनुमत महाराज की बात है वो अपने आप बताएंगे इसलिए उन्होंने ये घटना नहीं सुनाई थी और जो चूड़ामी महाराज उन्होंने बताया कि चूड़ामणि जी से भगवान ने तुरंत मांगा

और श्री हेमंतला जी महाराज ने दिया हृदय से बार बार लगाने लगे और चिंतन करते हुए महाराज नाथ जुगल रोचन भरी भरिवारी बचन कहे कछु जनक कुमारी श्री राघवेंद्र सरकार के आंखों से जल जर जलजर आंसू बहने लगे जनक कुमारी का चिंतन करके और महाराज कहा कि जनक कुमारी में कुछ चर्चा करिए है अनुज समेत गय प्रभु चरणा

श्री दास जी के साथ आपके चरणों को प्रणाम किया है उन्होंने दीन बंधु कृण तारक हरणा मन क्रम बचन चरण अनुरागी कई अपराध ना तो हो जाति मैं आपकी अनुरागि मन क्रम बचन से हैं भगवान की भक्ति महाराज तीन ही प्रकार से है उसको चाहे तरुजा कह लीजिए मन महाराज वित्तदा कह लीजिए मानसी सेवा कह लीजिए तो सचमुच में

कि जो मंत्रम क्रम वचन है मन से भी हम भगवान के हो जाएं, से भी हम महाराज भगवान के हो जाएं, और शरीर से भी अपनी सेवा से भी भगवान के हो जाएं, तो भगवती मानो कह रही हैं कि मन से क्रम से क्रिया से और वचन से हम तो शिलाओं की चरण अनुरागी ही है किस अपराध के कारण उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया किस अपराध के कारण हमारा परित्याग किया गया है

का एक ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवगुण है क्या जीवन का अवगुण है अवगुण यही है कि उनके बिछो में हमारे प्राण नहीं निकल गए अवगुण एक मोर में माना सच में मैं तो एक अवगुण अपना मानती हूँ कि जिस दिन उनका वियोग हुआ था उसी दिन हमारे प्राण निकल जाना चाहिए था बिछुरत प्राण नकीन पयाना उनसे बिछो होने के बाद भी हमारे प्राण बचे हुए हैं

लगता है इसमें हमारा कुछ दोष नहीं है तो किसका दोष है यदि आपका दोष नहीं है तो काल नैनों का दोष है नैनों का दोष क्यों है बुरे नात सो नैनन को अपराधा इन आंखों का अपराध है तुम तो आंखों का अपराध क्यों है किस कारण से बुरे विराग्नि शरीर को जला देना चाहती है और श्वास महाराज निकलते निश्चित रूप से शरीर को जला राख कर दे

नेत्रों से जो जलधारा बहती रहती है ये ग्रहाग्नि को बुझाती रहती है शरीर में जो अग्नि लगती है इससे महाराज इनो शरीर की अग्नि को आंखें बुझाती रहती है का बात है बोले नेत्रों का अपना स्वार्थ है ये नेत्रों का अपना स्वार्थ क्या है बोले अपना स्वार्थ यह है कि ये दर्शन की अभिलाषी है नये जरूर जी हित लागी

इनका अपना हित है और अपने हित के कारण ही निज हित के कारण वह हमको मरने नहीं देती हमारे जीवन को समाप्त तो होने नहीं देती जरे न पाव देह विगी इसलिए देह जो विराग्नि से हमारा जल नहीं पा रहा है इस प्रकार से भगवती की चर्चा हमारा जो सुनाया सीता के अति विपत्ति विशाला विनय भी कहे बलिदीन दयाला

इस प्रकार से जो महाराज चर्चा सुनाना प्रारंभ किया तो श्री आगुवेंद्र सरकार हमारे विबल हो गए और निमिष निमिष कर एक निमेश लगता है की कल्प के समान बीत रहा है ठाकुर जी विबल हो जाते हैं श्री वैदे की चर्चा सुनकर के वे भी चली प्रभु आम गुजबल खन दल जीत श्री अमृतलाल जी महाराज ने कहा एक क्षण

कल्प के समान बीतरा देरी न कीजिए आप शीघ्र चलिए जब इस प्रकार से श्री हनुमंतलाल जी महाराज कहते हैं तो सुन सीता दुख तो प्रभु सुख अयना जो सुख के सागर है सुख के अयन है सुख के निवास स्थान है ऐसे श्री राजीव लोचन के नेत्र भर आए और ने, नेत्र भर करके श्री हनुमत जी महाराज को निहार रहे है वचन कायम ममगत जा सपने विपद की ताही

जो मन काया और वाणी से मरा जो भगवान का हो जाए सच में उसके जीवन में विपत्ति कहां से आ सकती है इस दर्शन के आधार पर यदि विचार किया जाए तो जो सुख या दुख का संबंध है हमारे सुदीजन इसको समझ सकेंगे सुख या दुख का संबंध जो है वो मन का है

एक एकादश स्कंध में गीत है श्री ठाकुर ने श्री उद्धव जी महाराज को सुनाया है वह गीत उस गीत का नाम है भिक्षु गीत वह भिखारी इतनी विपत्ति आने पर उसका चरित्र में पूरा नहीं सुनाऊंगा केवल उसका दर्शन आपके सामने रख देता हूँ तो ये निश्चित रूप से दर्शन समझ में आ जाएगा उस भिखारी को इतना सताया गया उठा ब्राह्मण

संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद वह भिखारी बन गया था शायद आज किसी को इतना सता दिया जाए तो जी न पाए। लोग मारते तो थे ही थूकते उसके ऊपर थे भिक्षा का भोजन लेकर के आता था तो लोग उसके ऊपर लघुशंका कर देते थे भोजन के ऊपर मल फेंक देते थे किंतु उसके बाद भी भिखारी दुखी नहीं होता था और वो भिखारी गीत गाता था

वो जो भिखारी गीत गाता था उसको गीत बड़ा रसीदा तो है वह गीत गाते हुए कहता था नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता गृह कर्म कालो हमारे जीवन में कोई सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं है न देवता है न काल है न कर्म है न स्वभाव है सबका खंडन किया उन्होंने और बाद में इस गीत में एक एक गुण कैसे कैसे खंडन किया है

हमारे जीवन धन गोविंद की रसोई भाषा ही ऐसी है कि सबका ऐसे ढंग से निराकरण किया गया है तो हमारा भी सुख दुख का कारण कौन उन्होंने माना उन्होंने कहा कि सुख दुख का कारण निश्चित रूप से हमारा मन है किसी को अगर एक वाक्य में कहा जाए मनयो मनुष्याणाम कारण बंद मोक्ष अच्छा यदि हमारा मन भगवान के चरणार्विंद के चिंतन में लग जाए

और एक मिनट भी इधर उधर न हो तो कोई विपत्ति हमारे जीवन में आ सके अरे हमारा मन उनके चरणों से हटकर दूसरी जगह जाता है इसी को गोपांगनाएं कहती उधो मन न भय दस बीस एक हो तो गयो श्याम संको आराध उधय वर्ण भय दस बीस मन एक किससे ध्यान किया जाए और इसलिए महाराज कहते सपनों बोझे विपत्ति की ताहीं

उसको मैज कहा विपत्ति आ सकती है हनुमंत कै हनुमत तो विपत्श हो भजन न होई या जब तब कई बार लोग बोलते जब तब सुमिर भजन न होई है ऐसा नहीं आज मैं देख रहा था, था कि टीका कहीं भी किसी भी पाठ में जब के बाद तब ही है तब नहीं है जब आप पतो में श्री के लिए प्रयोग करें भगवान के लिए

ये कहें जब आपका भजन नहीं होता है सुमिरन भजन न होगा तभी हमारे जीवन में भगवान का सुमिरन नहीं होगा भगवान का चिंतन नहीं होगा तभी हमारे जीवन में विपत्ति आएगी और सच में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं चाहे कितनी बड़ी विपत्ति जीवन में आई हुई हो आप उसका अपना मन दर्शन निकाल कर भगवत चरणारंद के चिंतन में लगा दे वो पीड़ा गायब हो जाती कहाँ चली गई पीड़ा कुछ पटेल नहीं चलता है

हमने तुम्हारे तो सुना है हमारे महाराज श्री को कैंसर था और बड़ा भयंकर कैंसर उस समय कैंसर के इतने इलाज भी नहीं थे संयोग से रात्रि में महाराज श्री ने कराह करा, कर, करवट ली और आ किया जो आ किया तो साथ में रहने वाले हमारे महात्मा डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज उनको लगा कि उनके शरीर में बहुत पीड़ा है तो इंजेक्शन तैयार करना चाह उन्होंने की

महाराज टेंशन लगा दे जिससे इनकी पीड़ा चली जाए तो महाराष्ट्र ने उनको देख कहा डॉक्टर क्या कर रहे हो बोले दर्द मिटाने के लिए इंजेक्शन लगा रहा हूँ महाराज श्री मुस्कुरा करके बोले बाबे मैं तो दर्द का मजा ले रहा हूँ हमको दर्द नहीं मैं तो दर्द का मजा ले रहा हूँ वो तो कई बार ये सुनाते हैं महात्मा तो आनंद सिंह बोले में डॉक्टर था मुझे लगा की कोई दर्द का मजा भी ले सकता है क्या और सच में

यदि हमारी दृष्टि चाहे कितना बड़ा महाराज हमारे जीवन में पहाड़ आ गया हो विपत्ति का और यह लगे कि विपत्ति ठाकुर जी के द्वारा भेजी गई है उसका भी मजा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है मैं सुन रहा था हमारे राधा बल्लभ संप्रदाय के एक महात्मा थे पहले हमारे मरे की सेवा में रहे श्रीदास जी महाराज कभी उनका शरीर नहीं है मैं राजा जी का उनका प्रवचन सुन रहा था

कभी करीब एक महीने पहले राजा सुधानदी लेकर देख रहा था तो उनका प्रवचन सुन रहा था उन्होंने उस प्रवचन में एक बड़ी अनोखी घटना सुनाई वह अनोखी घटना ऐसी घटना सुनाई मैं तो दंग रह गया श्यामाजू श्री श्याम सुंदर से निकुंज में मिल रही थी और मिलते समय श्यामाजू के हाथ में श्री श्याम सुंदर का नाखून लग गया और वह जब नाखून लग गया तो श्यामाजू उसको कभी घाव को भरने नहीं देती

जब भी गांव भरने लगता है उसमें खाल आने लगती है श्यामा उसको हरा कर देती है एक दिन श्याम सुंदर मिली और कहा कि गांव को नहीं भर रहा है बोले गांव को हम भरने नहीं देती है क्यों बोले उसको देख करके आपकी याद आती है इसको देख करके आपकी याद आती है तो जीवन में सचमुच में यदि भगवान पर दृष्टि हमारी बनी रहे

भगवान के चरणों में हमारी दृष्टि पड़ी रहे उनका चिंतन यदि होता रहे तो विपत्ति स्वप्न में भी नहीं आ सकती है और जब भगवान का भजन नहीं होता है ठाकुर का चिंतन नहीं होता है ठाकुर का स्मृन नहीं होता है उसी समय नारायण विपत्ति आकर अपना डेरा डाल लेती है के महाज कहते प्रभु आपको क्या कहें महाराज इस प्रकार से जब श्री हेमंतराज महाराज सुना रहे थे

सुन कपित ही समान उपकारी नहीं को सुर अनुधारी श्री आदि श्री हनुमतलाल जी महाराज को निहार करके कहते हैं इस त्रिभुवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आप जैसा उपकार कर सके हमारा प्रति उपकार करो का थोड़ा इस सूचना को जो आप लेकर के आए हो इसका मैं प्रति उपकार आपका क्या करू हमारा मन आपके सन्मुख हो नहीं सकता

मैं कैसे आपको दिखाऊं कि आपके प्रति कितना प्रेम है मैंने निश्चित समझ लिया है सुख तुम्हारा सुत तो पूर्ण में न ही श्री प्रभु ने आज श्री हनुमत राज को सुत शब्द से संबोधित किया और कहा बेटा मैं तुम्हारे शरीर से कभी पूर्ण हो नहीं सकता हूँ हनुमन नाटक में एक बड़ा मजबूत संकेत है

हरुमर नाटक में ऐसा मधु संकेत है जब ये बात कही तो श्री हनुमतलाल जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं भी नहीं चाहता कि आप कभी पूरी हो तो नहीं चाहते कि न न बोले बात ये है जैसे अब कोई मित्र यदि किसी मित्र का सहयोग करे और उसी ढंग की विपत्ति उसके ऊपर आए तभी तो ढंग का सहयोग कर सकेगा

और जब तक उस ढंग की विपत्ति ना आए तो इस ढंग सहयोग किया नहीं जा सकता है तो बोले जैसे आप पर ये विपत्ति आई है हम चाहते हैं कभी हमारे ऊपर आए नहीं तो आपको सहयोग करना पड़े आप कभी उर्ण हमारे ऋण से उण न हो सदा आप मारा दुनिया बने ही रहे सुन सू तो ही उण में ना ही कर विचार मन और भगवान की महाराज ये तो सहजता है सच में भगवान की करुणा है

भगवान को गोपांगनाओं से भी कह देते हैं कि ब्रह्मा की आयु पा करके भी हम तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हो सकते या मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला देशंकरा। दुर्जर व्यय श्रृंखलाओं को जो काट करके आई हैं मां ब्रह्मा की आयु पा करके हम उनसे उर्ण नहीं हो सकते हैं और ये भगवान की नारायण कमुना है भगवान अपने प्रेमी भक्त को कितना सम्मान देते हैं कितना स्नेह देते हैं

हमने तो एक पद पढ़ा वो तो कहा का पद है श्लोक वैसे श्लोक भी है उसका उसी का भावानुवाद किसी ने किया है जब नृसि भगवान प्रकट हुए श्री प्रहलाद जी महाराज के सामने और प्रहलाद जी महाराज को गोद में लेकर नृसि भगवान रोने लगे असुर का धर्म करने की बात जर्जर जर्जर जर उनके आंसू बह रहे हैं तो एकदम बकुकया सुकुमार मेहतक

भगवान कहते हैं कहा है तुम्हारा सुंदर शरीर सुकुमार और ये दुष्ट की दारू यातनाए और ये वही मेरे मेरे का बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग असुर ने मारे मम नाम एक गाने गिर से गिरा जल में डुबो कमी राखी ना सताने में मंजुर मुखार बिंद चुम चुम कहे प्रभु

क्षमा करो वश मुझे देरी हुई आने में बेटा मुझे क्षमा कर दो मुझे आने में देरी हो गई हमारे कारण तुमको इतनी क्रिया उठानी पड़ी हमारे कारण तुमको इतने कष्ट उठाने पड़े उसके बाद भी हम आने में देरी कर दिए इसलिए मुझे क्षमा कर दो ये तो भगवान का सहद स्वभाव है भगवान कहते हम तुम्हारे ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकते हैं

अपनी लोचन नील पुलक अति बार बार महाराज श्री हनुमत जी महाराज देख रहे हैं कि भगवान उनको निहार रहे हैं और ये देख कर के महाराज आनंद से श्री हनुमत जी महाराज बने हुए हैं लोचन नील पुलक अति गाता गद गद कंट है रोमावली हो रही है तब तक ठाकुर जी महाराज ने सुनि प्रभु वचन विदोह के मुख गात हनुमत

चरण परिव त्राहि गुल भगवंत हमारे संत ने इतना मधुरभाव रखा है सच में ये साधक के लिए बहुत सजगता भरा वाक्य है क्या सजगता भरा हुआ वाक्य है नर्ण सजगता हुआ भरा वाक्य ये है कि दुनिया के लोग प्रशंसा तो कौन कहे

अपना आराध भी यदि अपनी प्रशंसा करने लगे तो साधक को तुरंत सजग हो जाना चाहिए ये प्रशंसा श्लोक वाइजन है ये निश्चित है जब हमारी प्रशंसा होने लगेगी और साधक यदि सजग नहीं रहेगा तो ठाकुर जी से दूर हो जाएगा क्योंकि प्रशंसा सुन सुनकर कहीं ना कहीं अपने जीवन में अभिमान का संचार हो जाएगा

और जहां अभिमान का संचार हुआ तो साधक ठाकू से दूर हो जाएगा इसलिए कितना सजग रहना चाहिए साधक को जब महाराज प्रकार से भगवान बार बार श्री हनुमतलाल जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं बार बार उनको सम्मान दे रहे हैं तो श्री हनुमतलाल जी महाराज भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं और चरणों को पकड़ करके

ता ही ता ही करके भगवंत हमारी रक्षा करो त्राईमाम ऐसा लगेगा कि भगवान की प्रशंसा कर रहे थे चरण पकड़ कर ता इमाम क्यों बार बार बोलने लगी बात क्या है महाराज यही लगा कि लगता है भगवान की प्रशंसा करके से दूर करना चाहते हैं क्या सच में जीवन में जितने भी गुण है

एक भी गुण ऐसे नहीं जो इस अधम शरीर के हों यद यद विभूति मत सत्वम जहां जहां जो जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं ठाकुर जी की हैं। और ये जब पामर व्यक्ति ठाकुर जी की विशेषताओं को अपनी विशेषता मानने लगता है तो पतन निश्चित ही है इस मुर्दे शरीर में क्या सामर्थ्य की कुछ भी कर सके

कुछ भी नहीं महाराज पानी तक नहीं हिलती है हाथ भी नहीं हिलता है अगर उनकी कृपा न हो श्रेष्ठी हमारे गुरु जी महाराज ने बात प्राण नमो भगवते सचमुच में जीवन में जितनी विशेषताएं हैं वह अनिश्चित रूप से ठाकुर की हैं और यदि वह विशेषता अपनी मान करके बैठ जाए तो हमारा पतन ही पतन है इनको लगा कि कहीं जीवन में अनुमान न हो जाए

मैंने एक बार देखा कि हमारे पूरे श्री रामचुंद जी महाराज पंडित जी की सेवा में तो रहते थे सज्जन भाई जी करके उनको मानते थे श्लोक तो अभी तो ऋषिकेश में वो रहते हैं पंडित जी के जाने के बाद मैंने देखा कि वो इतनी सेवा करते थे पंडित जी की क्योंकि तो करीब 18 साल 19 साल हमको उनका सानिध्य मिला तो हम देखते थे इतनी सेवा करते थे इतनी सेवा करते थे एक दिन पंडित जी महाराज उनकी प्रशंसा करने लगे

मैं पैर दबा रहा तो पंडित जी ने कहा कि मैत्री अगर तू तो हमारे साथ में हाँ नहीं आते तो इतना शरीर इतने दिन तक जीता नहीं हमारा हमारा इतना कहना था कि उनके जर्दर दर्जर आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कोई अपराध हो गया है क्या कोई अपराध हो गया है क्या आप हमको खने से दूर करना चाहते हो उनको कई बार याद आता है कि सच में साधक कितना सजग रहे

नहीं तो अधिक लोग लोग सोचते हैं कि जिनकी हम सेवा करते हैं उनको धन्यवाद भी नहीं देते कभी और ये गुरजन कभी देते भी नहीं है गुरुजनों से धन्यवाद की आकांक्षा रखी जाए तब भी गड़बड़ है श्री हनुमतराय जी महाराज ने देखा कि प्रभु इनकी इतनी प्रशंसा करते चले जा रहे हैं इतनी प्रशंसा करते चले जा रहे हैं तो लगता है हमारा पतन हो जाएगा तो तामाम करके भगवान के चरणों को पकड़ देते हैं

और बार बार प्रभु चाहे उठावा कि चरणों को पकड़े हुए हैं जरदर जरदर श्री हनमंतराज महाराज के अस्थ निकल रहे हैं और प्रेम में मग्न हैं किंतु उनको उठना भाई नहीं रहा है बार बार उठाना चाहे थे भगवान जब उठना भा नहीं रहा है तो प्रभु कर पंकज कभी के सी सा भगवान ने अपने दोनों हाथ मानो उनके मस्तिष्क परट दिए

और जब महाराज मस्तिष्क पर रखा सुमिल सोदशा मगन गौरीशा जो देखा कि महाराज श्री हनुमत महाराज के मस्तिष्क पर हाथ रखे है शिकार सरकार तो गौरीशा शब्द का प्रयोग करके कई टीकाकार कहते हैं इस कथा का सुश्रवण कर रही है मां गौरी सुना रहे हैं भगवान शंकर तो वक्ता और श्रोता दोनों रस्में डूब गए

एक संत ने तो लिखा है दोनों में डूब गए और कई संत लिखते हैं कि केवल वक्ता डूबा शंकर भगवान रस में डूब गए आप क्यों रस में डूब गए बात क्या है श्री हनुमत लाल जी महाराज कोई दूसरे थोड़ी शंकरी तो है और जब स्वयं शंकर के रूप में है और वह अनुभूति उनको आई सच में वक्ता जब कथा कहते कहते रस में डूब जाता है ना।

रूप जा के बाद उसके जीवन में रसोत्पत्ति होती है ऐसे धूपे ऐसे दूधे हमको तो एक संत ने बताया कि जो कथा कहो उसमें अपना कोई पात्र अपने को निश्चित कर लो। गोपियों की कथा कहो तो गोपी बनकर कथा कहो तो जब गोपियों की अनुभूतियां तुम्हारे जीवन में आने लगेंगी, तुम्हारी वृत्ति तदाकार हो जाएगी गोपियों के साथ तो जो गोपियों को रस मिलता था वही रस तुम्हें मिलेगा

जो अनुभूतियाँ तुमको हो तुमको होती थी वही तुमको होने लगेगी क्योंकि तो हमारी वृत्ति जब भी तलाकार बनती है याद रखेगा किसी का भी जल क्यों न हो चाहे वो गंगा का जल हो चाहे वह यमुना का जल हो चाहे वह गोदावरी का जल हो जब भी वाले रिफ्रिजरेटर में रखा जाएगा और जीरो टेम्परेचर में होगा तो जमेगा कि नहीं जमेगा ये थोड़ी की कहेगा कि मैं अमुक जल जगह का जल तो नहीं जमूंगा

और महाराज अगर उसको हिट दे दी जाएगी तो अपने आप उड़ जाएगा जितने उसमें ऐसे किसी का भी हृदय क्यों तो न हो जिस धरातल पर गोपियां जी रही थी जिस धरातल दरा, पर दूसरे जी रहे हैं जी रहे थे भक्तगण हमारे चित्त की धरातल की अवस्था जब वो हो जाएगी तो जो रस वो भक्त ले रहे थे वो रसोत्पत्ति अपने को होने लगेगी वह अपने को होने लगेगी अपना चित्र भी रस से जू जाएगा

और यहां तो साक्षात वक्ता स्वयं हनुमान जी महाराज के रूप में है तो ये देख करके महाराज चिंतन करके इतने आनंद में भर गए सुमिल सुदशा मगन गौ उसने मानो अपनी दशा का चिंतन करके मग्न हो गए और सावधान मन कर पुण्य शंकर लगता है मन इतना डूब गया इतना डूब गया कि उसके बाद कथा ही और वाली थी

क्योंकि तो जब वक्ता स्वयं रस लेना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में फिर कथा अवरूप हो जाती है क्योंकि तो वक्ता यदि डूब गया तो फिर वह कथा कैसे सुना पाएगा वह रस लेना लगेगा में गुजरों से सुना है हमारे यहाँ वृंदावन में एक महाराज गदाग भट्ट भी महाराज ऐसे रसित वक्ता थे ऐसे रसित संत हो कि जब वो कथा करते थे ऐसी गृहवस्था में थे

कि जब वो कथा करते थे सब लोग रोते थे उनको आंसू नहीं निकलते थे सब लोग बुर्वर होते थे उनके आंसू नहीं निकलते थे एक वो कथा कर रहे थे तो लोगों ने देखा कि उनके शरीर पर एक वृक्ष का पत्ता गिरा और पत्ता जलकर रात हो गया इतनी तेज था द्रावस्त में जीवन बीत रहा था किंतु उसके बाद भी भावों को प्रकट नहीं होने देते थे क्योंकि तो जानते थे कि यदि हम रस्म डूब गए

और इस रस में जहावस्था में जो दूसरे लोग डूबे हुए हैं डूब गए तो कथा उल्द्व हो जाएगी कथा बंद हो जाएगी तो मानो यहाँ कथा बंद होने वाली थी यहाँ तक की महाराज कथा सुनाने के बाद लगता है कथा उद्धव होने वाली थी क्योंकि तो भगवान शंकर स्वयं इतने आनंद में भर गए कि महाराज जब कथा कहने का सामर्थ्य नहीं था मन भी नोता चला जा रहा था इतने में भगवान शंकर ने अपने मन को सावधान किया सावधान मन शंकर

सावधान कर दिया और सावधान करने के बाद मन लागे कहन कथा अति सुंदर इसके बाद सावधान करने के बाद उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया और कौन सी कथा कहना प्रारंभ किया बोले अति सुंदर हमारे संत लिखते हैं कि भगवत रस में जिसका मन एक बार डूब जाएगा और डूबने के बाद जो वह कथा कहेगा तभी कथा सुंदर होगी

शंकर भगवान इतने रस में डूब गए इतने रस में डूब गए और हमारा डूबने के बाद जब ये कथा कहना इन्होंने प्रारंभ किया तो सुंदर ही कथा नहीं है अति सुंदर और सच में यदि देखा जाए तो इस दुनिया में यदि सबसे कोई सुंदर है तो भगवान की कथा ही सुंदर है और सबसे श्रेष्ठ है भगवान की कथा ध्यान आदि से भी श्रेष्ठ है

हमारे शत्रु महाराज तो कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुन ही कर ही रथ तिनके ही पाखान सच में जिनका चित्त भगवान की कथा में रति में करने लगे जिनका चित्त भगवान में न डूब जाए उनका हृदय तो पाषाण के समानी ही होगा

जीवन में ब्रमात्मा के बोध हो जाने के बाद भी कथा कारस है और कथा के बगैर तो जीवन मेरा बिल्कुल सुना है इस ईश्वर में बड़े बड़े महात्माओं को देखा है जब तक वह जीते है कथा से कभी संन्यास नहीं लेते हैं कथा से संन्यास कभी नहीं लेते हैं एक बार जिनको कथा कारस मिल गया है वह कथा से गिरत हो ही नहीं पाएगा कथा से विलत तो वह हो नहीं सकता है

डूब करके रति में डूब महाराज रस में डूब करके प्रेम में डूब करके और इन्होंने कथा कहना प्रारंभ कर दिया जो महाराज कथा कहना क्या काफी उठाई प्रभु हृदय लगा कर गई परमन कट बैठा भगवान अभी तक तो महाराज इनके स्वर पर हाथ रखे थे अब भगवान ने इनका हाथ पकड़ करके इनको उठाया

और खाने के बाद बिल्कुल निकट बैठा लिया और निकट बैठाने के बाद श्री आग सरकार ने महाराज से प्रश्न कर दिया मानो ऐसा लगता है कि रस में जो चित्त डूबा हुआ था सोता ज्यादा डूब जाएंगे तो चर्चा ही रुक जाएगी इसमें थोड़ा दुष्यंतर करते हुए अरस को महाराज चित्त जो डूबा हुआ चित्त है रस में

उसको ऊपर निकालते हुए शीला गुव ने हमारे एक प्रश्न कर डाला कब कपिलावन लंका कहीं भी दुर्ग अति वैसे यदि प्रश्न करना ही था हमारे संत कहते हैं तो पूछते एक बात बताओ हमसे मुद्रिका लेने के बाद तुम्हारी यात्रा कैसी आई कैसे समुद्र तट तक, तक, तक पर पहुंचे

कैसे फार गए कैसे गए इससे मिले सब कुछ पूछते किंतु और उन्होंने कोई बात नहीं पूछी तुम्हारी यात्रा कैसी हुई ये भी नहीं पूछा सीधे यदि पूछते हैं तो प्रश्न यही करते हैं कह का किलावन रावन पालित लंका रावण के द्वारा जो रक्षित लंका है उस महाराज दुर्ग में जो ऐसा दुर्ग है जिसमें घुसना किसी के बस का नहीं है

वहां कैसे तुमने प्रवेश पाया कई भी देहो दुर्ग अतिरंग का अरे प्रवेश ही नहीं पाया उस दुर्ग को तुमने जला दिया हनुमान नाटक में तो वर्णन है कि रावण ने लंका की जो रक्षा सुरक्षा ऐसी की थी, थी कि वहां कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता था पवन को भी प्रवेश पाना हो तो आज्ञा लेकर प्रवेश पा सके और यहां ये प्रविष्ट ही नहीं हुए

वहां जाकर उस को जला दिया और जलाद करके ही नहीं महाराज वहां से लौट करके भी आ गए तो भगवान ने जो ये प्रश्न पूछा एक हमारे संस कहते हैं कि भगवान ने दान बूझ करके यहां से कृष्ण प्रश्न प्रारंभ इसलिए किया क्योंकि तो जो हमारा तुरंत ये कहेंगे कि मैं वहां गया और ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया तो व्यक्ति के अभिमान का पता चल जाएगा

महाराज वाणी से व्यक्ति के बोलने से ही पता चलता है इसकी जीवन की स्थिति कहाँ है ये कहाँ गिरा है ये कहा बैठा हुआ है कहाँ बैठकर के बोल रहा है पता चल जाएगा ये शरीर में बैठकर बोल रहा है कि भगवान के चरणों में बैठकर बोल रहा है बोलने का ढंग क्या पता चल जाएगा जब इस प्रकार से पूछा तो हमारे संत प्रव श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री हनुमतराज जी महाराज समझ गए

क्या समझ गए कि भगवान इस समय बड़े प्रसन्न हैं, इस समय बड़े आनंद में हैं इसलिए महाराज अभिमान का परित्याग करके श्री हेमंतराज जी महाराज ने बोलना प्रारंभ कर दिया ऋषिराज जी महाराज कहते हैं विगत अभिमान अभिमान जिससे मानो विगत हो गया है ऐसे श्री हनुमान इन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया बोले महाराज आप पूछ रहे हो कि मैंने लंका कैसे जला दी

इन्होंने तुम्हारा तो क्रम से वही जो घटनाएं घटी हैं एक सांकेतिक दर्शन दे दिया एक संत कहते जब भगवान ने पूछा केवल लंका के बारे में था तो इनको बताना भी लंका के बारे में ही चाहिए था तो इन्होंने शुरू से कथा तुम्हारा सुनाना क्यों प्रारंभ कर दिया सांकेतिक भाषा में ही मानो बोले तो क्यों बोले वाल्मीकि रामायण में तो बड़े विस्तार से है उन्होंने सारी घटना सुनाई तो कहा इसलिए उन्होंने सुनाया

कि मानो ये बताना चाहते हैं कि लंका जलाने में भी महाराज हमारा कोई हाथ नहीं था और यात्रा में भी हमारा कोई हाथ नहीं था हाथ तो सब जगह का था सब करने कराने वाले आप ही थे कहा तो हम कराने मेरे शाखा से शाखा पर जाई एक बात बताइए बंदर का तो साथ कितना होता है बंदर इस डाल से खून कर उस डाल पर चला जाएगा इधर से उधर चला जाएगा इससे ज्यादा तो उसका सावरक है नहीं

और यदि मैं यहां से सिंधु दान करके गया लंका को यदि मैंने जला दिया निष्जनगरों का मैंने बध कर दिया सो प्रताप रघुराई हे रघुराई उस सब के प्रताप का ही फल है नाच नकच मोज प्रभुताई इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है साधकों को मेरा सजग होकर के दर्शन समझने लायक है सच में

भगवान कब किसको कहा किस क्रिया का निमित्त बना देते हैं करने कराने वाले तो वही हैं जिनको श्रेय देना होता है यश बढ़ाना होता है जिनका ठाकुर जी उसको निमित्त बना देते हैं चल भाई तो निमित्त बन जा किंतु करने कराने वाले सब ठाकुर जी ही हैं इसलिए कहीं भी किसी भी क्रिया में हमारे जीवन में यदि जी सफलता मिलती है

तो याद रखना कि वो सफलता हमारी नहीं हमारे ठाकुर की है हमने पूज संतों से सुनाए है कि जिस समय हमारे शिवाजी राजा थे उस समय अकाल पड़ गया और अकाल पड़ गया तो शिवाजी ने सब जगह बड़े बड़े सरोवर बनवाए और साला की व्यवस्था की ये सब क्रिया करते करते शिवाजी के चित्र में अभिमान आया उनको लगा कि यदि मैं राजा ना होता तो सारी प्रजा इस समय मर जाती

किंतु तो गुरुजनों का अनुग्रह होता है गुरुजनों की कृपा होती रामदास जी के शिष्य थे और गुरुजनों को तो अभिमान बिल्कुल नहीं बहाता है तो समस्त रामदास जी के शिष्य थे श्री समस्त रामदास जी एक दिन उनके बिना बताए पहुंच गए और जब बिना बताए वहां पहुंचे तो देखा क्या कि एक सरोवर की खोलाई हो रही और उसका निरीक्षण करने के लिए शिवाजी रहे थे देखा की गुरु जी आ गए तो प्रणाम किया

वहीं तो पर बैठने की व्यवस्था की और जो बैठे तो शिवाजी ने बड़ी शिवाजी की बड़ी प्रशंसा की समर्थ रामलाल जी महाराज ने हुआ शिवा तेरे कारण तो हमारी छाती बड़ी ऊंची हो जाती तुमने बड़ा काम अच्छा अच्छा किया है ये बड़े बड़े सरोवर खुलवाए हैं शिवाजी ने गुरुजी को दे निहार करके थोड़ा निश्चित अभिमान था गुरु आपके चरणों की कृपा से तो सब हुआ है कई बार हम लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा से हुआ है

कि तो कहीं न कहीं हमारे चित्त में भी अभिमान भरा रहता है भले हम ऊपर से बोलते हैं कि गुरू जी की कृपा से हो गया या ईश्वर की कृपा से हो गया किंतु तो अपने चित्त में कहीं न कहीं अभिमान भरा रहता है कि मेरे माध्यम से मैं न करता तो कैसे हो जाता मैं न करता तो ऐसे कैसे हो जाता शिवाजी ने कहा कि महाराज राज की चरणों की कृपा से सब हुआ है तब तक सामने पाषाण खंड पड़ा हुआ था

शिवाजी ने कहा इसको छोड़वाओ शिवाजी को गुरुजी ने कहा इसको तोड़वाओ शिवाजी ने जो महाराज उसको तोड़वाया उस बड़े से पत्थर के अंदर से पानी निकला मेढक निकला और खाने की सामग्री निकली ये देखकर के समस्त रामदास ने कहा वारे वार शिवा तूने तो बड़े गजब की व्यवस्था की है इस बात के अंदर भी तूने पानी भर दिया और मेढक को खाने की व्यवस्था भी कर दी इसको ही दिल की व्यवस्था कर दी

शिवारी तरणों को पकड़कर बोले गुरु जी ये मेरी व्यवस्था नहीं है मैं पत्थर के अंदर पानी कैसे भर सकता हूं मेरे सामर्थ्य में कहा है कि मैं खाने की व्यवस्था कर दू पानी भर दू तो बोले किसने किया है बोले सभी ईश्वर की कृपा है ईश्वर ने किया है तो समर्थ रामदास ने कहा प्यारे शिवा ये भी सारी व्यवस्था ईश्वर की है केवल तेरे को निमुक्त बनाया गया है इसलिए गीता में ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा निमुक्त मातम

भव शब्द साचिन केवल तुमको निमित्त मात्र बनना है क्रिया तो अपने आप हो रही है हमको लगता है कि महाराजी हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं कुछ भी अपने ऐसे होने वाला नहीं है सब ठाकुर जी ही करने वाले हैं तो यह निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हर क्रिया करने वाला ठाकुर है जो भी क्रिया हो रही है चिया भूरी उसके क्रिया के करता ठाकुर है केवल उन्होंने हमको निमित्त बनाया है

कि हनुमतलाल जी महाराज भगवान के चरणों को पकड़ करके कहते हैं सो तो सो सर तो के प्रताप का ही फल और नाच मोर प्रभुताई इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है और एक बात तुम्हारा इन्होंने ऐसी कही थी असंभव को संभव बनाने वाली भगवान की कृपा है इसलिए कभी महाराज भगवान

सुचों के वाक्यों पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए आप जो विचार भी न कर सको भगवान की कृपा करके दिखाए ताक प्रभु कचुप अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल हे ठाकुर उसको कुछ भी अगम नहीं है जिस पर आप अनुकूल हो और उदाहरण भरा अनोखा दे, देते हैं तब तो प्रभाव बड़वान नहीं जा सके खलतूल

आप लोगों को सबको पता है कि समुद्र जैसे भयंकर जल को भी निगल जाने वाला बड़वाग्नि है बड़वाग्नि सारे समुद्र के जल को पी जाने वाली है किंतु उस मारा जो बड़वाग्नि है उसको भी जलाने का काम बड़वाग्नि को जलाने का काम कौन कर सकता है जाल सके खरतूल एक रुई का टुकड़ा अब रुई का टुकड़ा

आप कभी जरा सोचो तो सही बड़वाग्नि पर क्या प्रभावी हो सकेगा कभी नहीं हो सकेगा और जो यहां उन्होंने मारा शब्द प्रयोग किया खल व्याकरण में ये खल शब्द का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहां निश्चय अर्थ में होता है खल निश्चय नहीं मानो ये बात करें कि इसमें निश्चय कोई बनावटी नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है आपकी कृपा जिस पर हो जाए मानव श्री हनुमत जी महाराज की एक विनम्रता

और कैसी सहजता और सरलता एक साधक की वो तो बताना चाहते हैं कि मैं तो एक तिनके के समान हूँ रूई के कुे के समान हूँ मेरे से क्या हो सकता है कि लंका जलाने का जो काम है वो सब काम तो आपकी कृपा का है सब काम होने क्या है और हमारा तो उसमें कोई हाथ नहीं है ये कह करके श्री हेमंत जी महाराज गदगद हो गए और उन्होंने सोचा आज ठाकुर जी बड़े मौजूद में है

बड़े प्रसन्न है इस समय ठाकुर जी से कुछ मांगना चाहिए वैसे तो हमारे संतों का तो ये मांगना है मानना है कि मांगने की कामना ही नहीं होनी चाहिए और यदि मांगने की इच्छा हो तो संसार से न मांगकर ठाकुर से ही मांगना चाहिए वैसे तो ठाकुर से भी न मांगे किंतु तो दुनिया से यदि मांगे

और ठाकुर से न मांगे कहें कि हम निस्ताम भक्त हैं तो काम बनेगा नहीं हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे कोई स्त्री अपने पति से कुछ भी न मांगे कपड़ा नहीं चाहिए वस्त्र नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए और पड़ोसी से मंगा मंगा करके पहने उसकी जो महाराज निस्तामता है वह कलंकित है कि नहीं उसकी है उसकी निष्कामता कलंकित है

और यदि हमको मांगना ये भी एक पद हम सुनाएंगे अभी आपको इतना अनोखा पद है वो भगवान का स्वभाव कैसा है उस में बात भगवान ने कही भगवान को माया उनका दास हो करके यदि कोई दूसरे से मानता है तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मोर दास कहा इधर आशा मेरा दास हो करके मैं तो कई बार लोगों से पूछता हूं कि आपका बेटा

यदि चौराहे पर खड़ा होकर कटोरा लेकर भीख मांग रहा हो तो आपको खुशी होगी तो सज्जन कहते नहीं महाराज बिल्कुल तो खुशी नहीं होगी तो हमने कहा हमारे भगवान का भक्त यदि कोई मांग रहा हो तो भगवान को खुशी होगी क्या था? भगवान को बिल्कुल खुशी नहीं होती मांगने वालों को देखकर करके हमारे महाराज ने तो, तो यहां तक कहा कि भगवान यहां हाजिर हुजूर है किंतु तो हाजिर हुजूर होने के बाद भी भगवान दिखते तो नहीं है

बोले दिखते सु नहीं कि जानते हैं कि हम प्रकट हो जाएंगे तो ये लिस्ट लंबी दे देंगे सबके पास इतनी लंबी लिस्ट है इतनी लंबी लिस्ट है सब मांगने की आप लोग नाराज मत हो जाना कि मंदिर मस्जिदों में जो बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है ये भगवान को चाहने वाली लाइन नहीं है ये सब भिखारी है कि उसमें कोई दो चार संत लाइन में लगे हों भक्त लगे हों मैं तो शास्त्रांग को वंदन करता हूं

नहीं भगवान को चाहने वाले कोई नहीं सब भगवानी से चाहते हैं सब के पास है ये दे दो भगवान ये दे दो ये दे दो ये दे दो हम तो हमारा देखते मांगने वालों को भी हद करते हैं एक पंडित जी हमारे साथ रहते थे भी तो कथा करते हैं भगवान की कृपा से कई वर्ष रहे बाकी भी प्रोग्राम में आज वो तो कथाएं करते हैं भागवत की तो हमारे साथ बिहारी ही जाते थे जब भी जाए बिहारी रोज जाते थे कुछ पहले तो

तो कई दिनों तक मैंने देखा कि मैं बिहारी के पीछे गली से जाता था तो बाहर बैठ जाएंगे और बोले गुरु जी आप दर्शन करके आओ मैं यहीं बैठा बैठाऊंगा मेरा स्वभाव नहीं किसी की पर्सनल जिंदगी में कुछ पूछने का मुझे लगा कि ब्राह्मण है घर में शायद सूतक वूतक लगा होगा कोई घर में होगा इसलिए मंदिर में नहीं जाते मेरी वजह से साथ यहां तक आ जाते हैं चार दिन पांच दिन छह दिन बीतते रहे हो अंदर जाए ही नहीं

एक दिन सहज मैंने पूछ दिया हमने कहा शास्त्री के अंदर क्यों तो नहीं जाते हो बोले हमारी बाकी से झगड़ा चल रहा है तकरार हो गई है हमने कहा उनसे टकराव क्यों हो गई तुम्हारी क्या बात है बोले पहली बार तो जीवन में कुछ मांगा था और उन्होंने हमको दिया नहीं तो मैंने कहा एक महीने तक तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे हमने कहा ये भगवान मेरे को तो इतना बुरा लगा हमने कहा तू भागते है कि दुश्मन है। अरे जरा विचार कर

ठाकुर जी ही हीता नहीं कर देंगे तेरे को और तेरे को नहीं दिया तो मुख नहीं, नहीं देखोगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान को चाहने वाले दुनिया में कितने लोग हैं इसलिए मांगने वालों से तो ठाकुर जी को भी डर लगता है किन्तु ये मांग जो श्री हनुमतलाल जी महाराज की मांग है कि ये सचमुच में मांग मांग ही नहीं है जो भगवान इसलिए हमारे सिद्ध स्वामी जी महाराज में भागवत की टीका में

कई जर इस बात को संकेत किया है कि भगवत संबंधी जो कामना है भगवत संबंधी जो कामना है वह कामना कामना ही नहीं है ठाकुर जी हमको प्रेम करें ठाकुर जी हमको निहारे हम उनको निहारे ये कामना कामना नहीं है तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में वंदन करके कहते हैं नाथ भगत अति सुखदाय ठाकुर आप अपनी जो अति सुखदाय भक्ति है

देव कृपा कर कर अनपायनी अनपायनी भक्ति आप कृपा करके हमको दे दीजिए सचिव महाराज जो भगवान की भक्ति है वो अति सुखदायनी है हमारे यहां टीकाकारों ने अति सुखदायनी का अर्थ किया है संसार के जितने सुख है ना वो कोई मन के आस्तित्व है कोई बुद्धि के आस्तित है स्वास्थित सुख होता है और अति सुखदाय माने

जो भक्ति है वह इंद्रीजन सुख जन्म आश्रित नहीं है वह इंद्रीजन्य सुख देने वाली भक्ति नहीं है इंद्रियों के बगैर सुख मिले आपको वो है, इन्होंने कहा कृपा करके प्रभु आप अनपायनी भक्ति हमको दीजिए हमारे ठाकुर जी नारायण को गले से लगा लेते हैं और कैसे ये भर देते हैं इसकी चर्चा हम पांच मिनट के बाद करेंगे उसके बाद बड़ा रसीला विषय श्री हेमंतराज महाराज का

कैसे भगवान उन पर अनुग्रह करते हैं और क्यों न करें ठाकुर क्योंकि तो जिनका जीवन बिल्कुल अभिमान शून्य है जीवन में न तो कोई कामना है न कोई चाहना है केवल एक ही चाहना है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे हमारा प्रेम बना रहे ऐसी अंपाई में भक्ति श्री हनुमतराज जी महाराज मांग रहे हैं ठाकुर जी तो को देते हैं

इसकी चर्चा पांच मिनट के बाद ओ भक्तवत्सर भगवान की भगवान की

we <laughs> are

सबसे पहले बड़े ग्रह मेरा बचनने वाला कहीं पवन भक्ति का मेरा बच रन वाला

तिरंग तिरंद

तो भगवान की पावन पुलित वातावरण में प्रश्न पर्वत में बंदरों से घिरे हुए श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं लखनलाल जी साथ रहे है श्री हेमंत लाल जी महाराजन के चरणों को पकड़ करके विवर हो रहे हैं कि हमारी रक्षा अच्छा करो

काम करके प्रार्थना करते हैं और मानो कहते हैं कि जिन प्रशंसाओं की आप चर्चा कर रहे हो वह प्रशंसाएं हमारी नहीं प्रभु आपकी ही है ये सामान्य बंदर में क्या ऐसी क्षमता आ सकती है जो इसने किया है ये कि तो आपकी कृपा का ही प्रतिफल है आपने ही किया है केवल निमित्त बनाया है

भगवान को प्रसन्न देखकर के आरंभ में देख करके तुषीर हमारे हनुमत राज महाराज ने ठाकुर से एक बर मांगा है हमारे संत यही नहीं हैं सब बार बार बर मांग हूं हरज देव सीरम पद सरोज अन भक्ति सदा सतस सच में

अनपायनी भक्ति जो हमारे जीवन में मिल जाए तो काम कर रहे है। और साजक के जीवन की चाह यही होती है कि हमारे जीवन में भक्ति का आगमन हो जाए हमारे अग्रह भक्ति से भर जाए भगवत प्रेम से भर जाए श्री हेमंत महाराज भगवान की ओर निहार करके उनकी आज प्रसन्न मुखार को देख करके मानते हैं

नाथ भगत अति सुखदाय देव कृपा कर अनुपायणी आप कृपा करके हमको अनुपायणी भक्ति दे दीजिए ये कृपा करके कहने का उपाय क्या है कि सच में हमारी योग्यता तो नहीं है कि हमारे अंतकरण में ये भक्ति आए है ऐसी भक्ति की प्राप्ति की अधिकार क्षमता हमारे चित्र में नहीं है

ये तो आप करुणा करके ही दे सकते हैं कृपा करके दे सकते हैं आप कृपा करके दे दीजिए और सच में इतने वरदान मिलने के बाद भी ये जब तक श्री हनुमंतलाल जी महाराज को जो बरदान नहीं मिला तब तक, तक हनुमंतलाल जी महाराज आनंद में नहीं आए भगवान ने श्री हनुमंतलाल जी महाराज का मुख चंद्र निहारा श्री संत प्रवत तुलशीलाल जी महाराज कहते हैं

सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी ए मस्त तब कहो भवानी हमको लगता है भगवान शंकर सरस्य में डूबे हुए हैं भगवानी को भगवान शंकर कहते हैं भवानी जब भगवान ने ये सरल वाणी सुनी भगवान गदगद हो गए सच में भगवान को यदि कोई प्रिय है

तो कपट रहित चरित्र ही प्रिय है मोहि कपट चलचित्र न भावा जो जितना सरल होता है वह उतने ही भगवान के समीप होता है जैसे जैसे हमारे जीवन में सरलता आती जाएगी हम भगवान के उतने ही समीप पहुंचते जाएंगे तुम्हारे तो संतों को देखते उनकी सरलता को देखते तो हृदय है

जिन महापुरुष ने करुणा करके श्रीमद भागवत महापुराण पढ़ाई इस बालक को और हमारे पूज्य श्री रामानुराचार्य महाराज से वो विष्णु संत ऐसे सरल ऐसे सरल कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि दुनिया में कोई ऐसे सरल भी होते हैं। वृंदावन में उस समय सुविधाएं नहीं थी तांगा से ही लोग जाते थे मथुरा

हमारे मारदश्री ने उनको कहा कि जाकर तांगा लेकर के आ जाओ श्री आनंद जी को मथुरा जाना है रंगलक्ष्मी के पास रंग मंदिर के पास तांगे मिलते थे भागवत का अद्भुत व्याख्याता अद्भुत विद्वान और जब वो तांगा लेने के लिए गए तांगा तय करके आए कहा कि चलो वहां चलना है हमारे जी के स्थान पर और तांगा दब पीछे पीछे आ रहा है दौड़ते हुए आ रहे हैं

दौड़ते हुए चले आ रहे हैं महाराज जी के पास पहुंचे पसीने पसीने महाराज जी ने कहा क्या बात चला महाराज जी तांगा लेकर आए तो बोले तांगे में बैठ करके नहीं आए बोले हमने तो तय किया था आपके यहां से वहां तक ले जाने के लिए मैं वहां से यहां तक बैठ कर आता तो उनको पैसा देना पड़ता ना मेरे पास पैसा नहीं है महाराज जी ने हृदय लगा लिया उनको ऐसी सरलता

आजकल लोग इस सरलता को बेकूफी समझेंगे नासमझी समझेंगे संसार में भरे महाराज चतुर व्यक्ति सफल हो जाता हो किंतु भगवान के रास्ते पर जो जितना सरल है जितना दिजू है वही भगवान के समीप जाता होगा भगवान को छल कपट प्रपंच बाता ही नहीं है ये जो वाणी बोल रहे थे श्री हनुमंतराज जी महाराज सुन प्रभु परम सरल

ये इतनी सरल वाणी है इतनी सरल वाणी है परम सरल वाणी है इसको सुनकर के राघव हमारे गदगद होकर के श्री भगवान शंकर भगवान को कहते हैं बोले जो तू मांग रहे हो ना कि अनुपाइणी भक्ति ए मस्तो तू नहीं और महाराज ठाकुर जी जल्दी भक्ति नहीं देते किसी को ये अनुपाय भक्ति को और न मिले जल्दी

जन्म जन्म व्यक्ति लग जाए तब तक, तक ये भक्ति न मिले ज्ञान भगवान दे देते हैं, ज्ञान दे दो फिर भक्ति देना भगवान का बहुत कठिन है आज में पढ़ रहा था कवितावली में गुहावली में अनुपायी भक्ति महाराज जल्दी नहीं मिलती किसी को भगवान ने करुणा करके अनुपाय भक्ति दे दी क्योंकि तो इतने सरल इतने सहज

सर्व गुण संपन्न होने के बाद हुई जीवन में जो सहजता है श्री हनुमतराज महाराज के उस पर हमारे ठाकुर लीत गए और लीत करके जो महाराज इनको भक्ति दी अंताइनी भगवान शंकर कहते हैं गुना राम स्वभाव देना ताज भजन का जो भाव न आना सच में जो भगवान के राम के स्वभाव को जान गया है

मेन बात जानने की है सुन लेना एक अलग बात है जानना एक अलग बात है मानना भी एक अलग बात है तो भगवान के स्वभाव को जो जान जाते हैं अस स्वभाव कहू सुने हुए न देख लो जैसे हमारे शिवराघों का स्वभाव है ऐसा स्वभाव कहीं न सुना गया है ना देखा गया है

दिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को ना ही महाराज राम के समान ऐसा कौन होगा जो दिन सेवा के द्रवीभूत हो जाए आप कभी चिंतन करना हमारे संतों ने तुम्हारा तो इस पर बड़ा प्रकाश डाला है भगवान के स्वभाव के ऊपर कैसा स्वभाव है जो मारने वाले को तार देता है गई मारने पूतना कुछ काल पूत लगाई

माप की गति दई ता ही कृपालू जादव है अहो कियम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदत्साधी लेवे गतिविधा कुचतान कटोन्यम कंबा दयालुम शरणम रजे सच में ऐसे ठाकुर जी हमारे जो ऐसे जिनका स्वभाव है हमारे संतों का तो मानना है

कि जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है वो भगवान के भजन को छोड़कर के दूसरा कुछ करता ही नहीं है तो भगवान के स्वभाव को आज तक जाना किसने है किस किस में जाना है तो हमारे एक संत कहते हैं गिरजा सम्भ बुसुंद खगेश सगरी और कपिला भगवान के स्वभाव को जानते हैं गिरजा महाराणी शंभ भगवान

भुसुंद जी खगे सबरी और कपिलाऊ जानवंत हनुमंत विभीषण जाने और स्वभाव महाराज ये लोग के स्वभाव को जानते हैं कैसा स्वभाव भगवान का है साची प्रीति करें जो मोसे भगवान ये अपने स्वभाव की बात बता रहे हैं जो लोग हमसे सच्ची प्रीति करते हैं साची प्रीति करें जो मोसे

हो जो जान अजानो चाहे अनजान हो चाहे जानकार हो कोई कैसा भी क्यों तो न हो प्राण समान सदा ही राखो अवगुण एक न मानो भगवान की राघव हमारे कहते हैं जो हमारी हमसे साची प्रीति करता है उसको मैं कैसे रखता हूं प्राण के समान जैसे कोई अपने प्राणों को रखता है मारा दृष्टि वैसी मैं उसको ऐसे ढंग से रखता हूं

मौसम प्रीति लगाई करे जो और देव की आशा शिराघव को कहना है कि मेरे से प्रीति लगाकर और जो देवताओं की आशा करता है यही अनन्य भक्ति है अनन्यास तो माम ये जना परिपाषते तेसाम नित्याभिवेक्ता नाम योगक क्षेत्र वहां में हम भाग, भाग, पुराण में तीव्र भक्ति योगे नजेत पुरुषम परम शब्द का प्रयोग किया गया है

जो हमारे ठाकुर जी से प्रीत लगा करके मौसम प्रीत लगाए करे जो और देव की आशा कोटिन बिनय करे सो प्राणी मैं न जाऊ ते पासा वो कहते वो प्राणी चाहे इतने करोड़ों विनय करे उसके पास फिर मैं नहीं जाता हूँ अरे मेरे से प्रेम करके आशा किसी दूसरे से करे तो आप लोग कहेंगे कि अरण्यता कैसी है

आप ध्यान दीजिएगा संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज भी अनन्य हैं ऐसे अन्य होने के बाद भी आप रामायण पढ़ेंगे तो किसी को भी नहीं छोड़ा जो जिसकी महाराज विनय न क्यों हो सबसे विनय करते हैं तो हमारे संत कहते क्या उनकी अन्यता में कोई कलंक लग गया बुरे महाराज सबसे विनय करके मांगते क्या है सबसे मांगते श्री राघव की भक्ति ही है और कुछ नहीं मांगते

मानते प्रभु का प्रेम ही, हैं। तो ही हैं। है तो मानो ये महाराज अनन्न्य भक्त ही है कहते ठाकुर जी महाराज कोठिन बिने करे सो प्राणी में न जाऊं ते पासा अपने और नवा शरीर में नहीं कहूं भेद न राखो ठाकुर जी महाराज कहते हैं जो हमसे प्रेती करता है उसके शरीर में और अपने शरीर में मैं बिल्कुल भेद नहीं रखता हूं और कब हूं न छाणो ताको

चूक करे जो लाखों इस पद को तो आज में पढ़ते पढ़ते आंसू आ गया ठाकुर जी महाराज कहते हैं जिसको मैं एक बार अपना लेता हूं तो लाखों गलतियां करने के बाद भी मैं उसका परित्याग नहीं करता हूं यह ठाकुर का हमारे स्वभाव है एक बार जो उनको महाराज अपना लेता है कब हूं छोड़ो मैं उसको कभी मैं छोड़ता नहीं हूं

और उतना ही नहीं चूप करे जो लाखों जो निज मन समेत सबन से बांध ममपद प्रीति जो सबसे मेरा समेर सबसे प्रेम समझकर मेरे चरणों में अपनी प्रीति बांधता है ताकि साथ सदा में बोलू असीमोरी नित थी, भगवान कहते हैं उसके साथ तो मैं सदा बोलता हूँ जो सब जगह से प्रीति काट करके

मेरे चरणों में जो प्रीति जोड़ता है उसके साथ सदा में जोड़ता हूं और अंतिम चरण में तो गजब ढा दिया ठाकुर जी ने ये कहते हैं प्रेम परायण अतिचित चायन मित्र भाव ही लेखे जो प्रेम पारायण है या कोई संबंध हमारे साथ बना लेता है ऐसे प्रीतिवंत प्राणी को ऐसा जो प्रीतिवंत प्राणी है महाराज ऐसे प्रीतिवंत प्राणी को

कल न पड़े दिन देखे ऐसा शब्द ठाकुर जी प्रयोग करे ऐसा जो प्रीति वाला प्राणी है उसको बिना देखे हमको कल नहीं पड़ती है शांति नहीं मिलती है अर्थात मैं उसके दर्शन के लिए लालायित रहता हूं उसके पीछे पीछे घूमता रहता हूं इसी भाव को महाराष्ट्र हमारे भगवान शंकर कहते हैं उमा राम स्वभाव नहीं जाना यदि भगवान के राम के स्वभाव को कोई को जान जाए

तो निश्चित रूप से उसे दुनिया का भजन नहीं करेगा दुनिया की सेवा नहीं करेगा दुनिया का चिंतन नहीं करेगा एकमात्र महाराज उनका हो जाएगा और सच में यह है ही संतों ने जिन जिन पूज्य संतों ने उनका स्वभाव जान लिया वो आप दूसरी जगह नहीं भटकते वो दूसरी जगह कहीं नहीं जाते हैं केवल ठाकुर से प्रीति लगा बैठ जाते हैं

और हमारे श्री संत प्रवर तुलशीदार जी महाराज ने तो एक की बात और भी कह दी यह संवाद जास उर आवा ये जिस संवाद की मैं चर्चा कर रहा हूं ये संवाद जिसके उर में आ गया तो रघुपति चरण भगत शुरीपावा ये संवाद भी आपके कानों में पड़ जाएगा तो भगवान की भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी और यही विशेषता है सुंदरकांड की

विशेषता क्या है आप ये भक्त और भगवान के संवाद को भी सुनो संवाद का भी चिंतन करो तब भी आपके चित्त में भक्ति का आगमन हो जाए वैसे तो हमारे संतों ने नारायण ये जो पांचवा कांड है जिसका नाम सुंदर कांड है तो पुरियों में मैंने प्रारंभ के दिन भूमिका में बात रखी थी

सप्तपरी तो में इसको कांची पुरी माना गया और कांची का दो दो है शिव कांची और विष्णु कांची तो हनुमत चरित्रे दोनों हैं दो विभाग हैं अभी तक जो महाराज ये कथा चल रही थी यहां तक की कथा जो है ये शिव कांची है इसमें भगवान शंकर की हनुमान जी महाराज की चर्चा की गई है

ये विषय यहां का जो विषय वैसे तो कई लोगों ने और भी पहले माना है जहाँ श्री हनुमतलाल जी महाराज भगवान के चरणों में आ गए हैं वहां तक माना है कई संत मानते यहां तक का चरित्र जो है ये चरित्र शिव कांजी का है और इसके बाद यहाँ से जो प्रारंभ होता है वो विष्णु कांजी का है अभी तक जो चर्चा चल रही थी वहां श्री हनुमत जी महाराज के चरित्र की चर्चा चल रही थी

अब यहाँ से महाराज जो चर्चा चलती है सुनी प्रभु वचन कहीं कवि वृंदा जय जय जय कृपाल सुख कंदा जब भगवान के वचनों को कविवृंद ने सुना तो सब महाराज जय जयकार करने लगे जय हो प्रभु जय हो जय जय की जय हो कृपालू की जय हो ऐसे करते करते महाराज सब आगर बड़े आनंद में भरे हुए हैं

और शिलाघो महाराज कहते कहा चले कर करो अब महाराज विलंब मत करो यात्रा प्रारंभ करो कपियो को महाराज आज्ञा दे दी गई और जिस समय आज्ञा हुई कपियो के और कपी चले तो महाराज इस देख करके सुमन बरसने लगे नव से महाराज पुष्पों की वर्षा होने लगी सब जे जय कर रहे हैं पुरभक् सर भगवान की श्री राघविंद सरकार की

और हमारे श्री सुग्रीव जी महाराज ने बुलाए महाराज युद्ध युद्ध बंदरों को बुलाया है जो नाना प्रकार के बाल है अनेक रंग के हैं पुली हैं बालू है और सबको बुला करके महाराज सब भगवान के तर वन कर रहे हैं और गर्जना करके महाराज भगवान श्री यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं देखी राम सकल कवि सेना चीतई कृपा कर राजीव नैना

राजू ने इन बंदरों को कृपा भरी दृष्टि से निहार रहे हैं और भगवान की कृपा दृष्टि पा करके मानव बंदर छोटे छोटे बंदर भी बड़े बलिशाली बन जाते हैं और बलशाली बनकर के भगवान की जय जयकार की ध्वनि करते हुए महाराज प्रसन्न होकर के यात्रा प्रारंभ करते हैं यहाँ से हर श्री राम तब की सगुण भय सुंदर शुभ

जिस समय इन्होंने यहां से यात्रा प्रारंभ की तो दिव्य शगुन होने लगे हैं श्री संत प्रवर तुलशीदास जी महाराज कहते हैं दास सकल मंगलमय जिसकी महाराज मंगल में कीर्ति है मंगल में यश है उसके यात्रा में यदि सगुन नहीं होंगे तो कहां होंगे वैसे तो शगुन भी सोचते रहते हैं कि ऐसे जगह हम हो जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और सगुनता का भी सगुन यही है

कि भगवान कैसे मारा यात्रा में सब आकर प्रकट हो गए है और प्रया वे देरक भगवान इधर से यात्रा प्रारंभ करते हैं और इस यात्रा की सूचना माँ को मिलते आप जरा विचार कीजिए कैसे भाव में जीने वाली भगवती होंगी माँ होंगी कि यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है और वहां यात्रा की सूचना

मिल जाती है सूचना ही नहीं मिली अंग महाराज के फड़कने लगे सुशकुन जनाने लगे अंग, अंग उनसे पता चलने लगा कि यात्रा प्रारंभ हो गई इधर महाराज बानर भालु गर्जना कर रहे हैं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के वृक्षों को उखाड़ कर चले मगन में ही गगन से ही मानो यात्रा प्रारंभ कर दे क्यों सामान्य बंदर नहीं है अभी तो मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ

लगभग उसकी पूर्णा की मैंने दोपहर तो में आंजने की आत्मकथा तो श्री आंजने जी लाल जी महाराज ने बताया है कि बंदर भी उपदेव है उत्पन्न हुए हैं ये उपदेव हैं। और जो देवताओं में गुण होते हैं वही उपदेवताओं में गुण होते हैं ये कोई सामान्य बंदर नहीं है सबसे ये विशेष विशेष बंदर है तो इनमें ऐसे गुण है

आकाश मार्ग से भी जा सकते हैं तो ये सब बंदर आकाश मार्ग से भी चल रहे हैं के हरी नाथ भालु कपी करेंगे दिग्गज करे ही महाराज गर्जना करते हुए चल रहे हैं इसलिए तो ऋषिदाराज ने इनकी गर्जना की चर्चा की हैं सब जय जयकार करते हुए शिला और यात्रा प्रारंभ हुई एम कृपा निधि वो सागर थी

यात्रा करते यहाँ ज्यादा यात्रा का बड़ा विस्तार से नहीं किया गया है वाल्मीकि रामायण में तो बड़े विस्तार से है हमारे संतपुरशीलाज जी महाराज ने, ने यहाँ विस्तार नहीं किया है वहां से चलकर समय तो लगा है और उसके बाद भी महाराज जी ये सागर के तट पर पहुंचे जहाँ तहा खान मिला खान फल बाहर उड़ कर भी इधर उधर महाराज जा के फल खाना प्रारंभ कर दिया है

बंदर यहाँ फल खा रहे रागों के साथ आनंद में हैं कि तुम्हारा जी वहां निशाचर नहीं सत्संग हमने कई बार देखा है आप लोग पाठ करेंगे तो पता चलेगा रामायण का हमारे संत सुबह पाठ करते हैं श्री तुलसीदास लाल महारा जी महाराज जब राम रामन की चर्चा करेंगे तो राम जी के साथ रहते हैं यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं और लंका को वहां शब्द का प्रयोग करेंगे

किंतु यदि हनुमान जी महाराज की चर्चा हो और लंका की चर्चा हो तो हनुमान जी के साथ रहते हैं और राम जी की चर्चा हो और भरत जी महाराज की चर्चा हो ये राम जी के साथ नहीं रहते महाराज महाराज के साथ न रहकर भरत जी महाराज के साथ रहते हैं ऐसा महाराज चिंतन हम तो कई बार पढ़ते हैं ऐसा विलक्षण ग्रंथ है काव्य की दृष्टि से चंद्र की दृष्टि से भाव की दृष्टि से

बड़े बड़े विद्वान इसमें गोता खाते रहे अर्थ न लगा पाए बिना गुरुजनों की कृपा के बिना परंपरा के पढ़े हुए दोहा के लगते दोहा बिल्कुल सरल है चौपाइया लगती बिल्कुल सरल है किंतु अर्थ लगाने बैठो तो उसका अर्थ ही न लगे ये बिना गुरुजनों की कृपा के नहीं लगेगा और क्या भाव से भरा हुआ ग्रंथ है महाराज उहानिशा चल रही सशंका

मतलब जहाँ राम जी है वहाँ हमारे से तुलसीराज जी महाराज बैठे बोले मैं तो राम जी के पास ही हूँ तो वहां की चर्चा भी सुना देता हूँ वहां की चर्चा क्या है लंका की वहाँ बोले महाराज अनुशासन बड़े सशंक हो गए हैं कब से सशंक हो गए हैं बोले जब से जाग गयो कपी लंका बोले जब से कपीलंका जला गया है तब से महाराज वहाँ किसी को शांति नहीं हमारे कवितावली रामायण में तुलसीराजी महाराज ने बड़ा मोखा ग्रहण किया है

जब भगवान श्री हेमंतलाल जी महाराज से पूछ रहे थे कि लंका की क्या चर्चा है बोले अब लंका में लंका की चर्चा नहीं है लंका में लंका की चर्चा नहीं जब से मैं गया हूं तब से आपकी ही चर्चा है अब लंका में लंका की कोई चर्चा नहीं करता इधर उधर की कोई चर्चा नहीं करता है सब चर्चा आपकी ही करते हैं तो सच में यदि घर में लोग बैठे होते हैं उस समय यदि चर्चा का कोई विषय होता है निज निज सब करें बेचारा

अपने अपने घर में बैठे तब भी यही विचार होता है सभा में बैठे है तब भी यही विचार होता है क्या विचार करते हैं गुरे बस अब निश्चित का कल्याण नहीं है अरे जिसका महाराज दूत आकर ऐसी कर्मी कर गया है यदि वो आ जाएगा तीन आए पुर कौन भलाई उनके आने से कौन भलाई होने वाली है और यदि महाराज दूतों से चर्चा मंदोदरी को सुनने को मिली वो भी बिकल हो जाती है

एकांत में अपनी बात रखती है इन्होने महाराज व्रण किया है मंदोदरी अधिक अकुली रहस्य जोड़ कर पति पग लागी एकांत में हाथ जोड़ करके प्रणाम करके नीति के वचन ये कहती हैं और कहती हैं मेरी बात मान लीजिए सीता को वापस कर दीजिए किंतु नारायण जो मोह में अंधा व्यक्ति है वो कहा समझ सके मोह का अंध व्यक्ति कभी किसी की बात समझ नहीं पाता है

यहां तक कह दिया हमारा सुनह नाथ सीता बिन है हित न तुम्हार संभु अलखीन है चाहे कितना शंकर को अपने बस में कर लो ब्रह्मा को अपने बस में कर लो निश्चित रूप से जब तक सीता नहीं दोगी तब तक तुम्हारा हित नहीं होगा और जब इस प्रकार से हमारा सुना तो यह हंसने लगा

आपको बताएं अभिमानी व्यक्ति को हमारा दूसरा तो कुछ सोचता नहीं हंसी जा सोचती है और ऐसी हंस करके कहता है बात जगत विदित अभिमानी जगत महारा विदित अभिमानी है का स्वय स्वभाव नारी कर साचा लोगों ने निश्चित कहा है कि नारी का स्वभाव ऐसा होता है मंगल में भी वह मंगल की चर्चा सोचती है अरे इसमें क्या सोचने की बात है ये बंदर भानु सब हमारे आहार हैं

आएंगे सब खा करके महाराज चले जाएंगे सब खा जाएंगे हमारे अशुल लोग तब भी मां बार बार महाराज मंदोदरी समझाती है अभिमान के कारण ये मान नहीं पाया और वहां से उठ करके जब महाराज व्यक्ति का समय खराब आता है तब तो वह स्वजनों की सलाह भी नहीं मान पाता है नहीं तो इसको ऐसे ऐसे लोगों ने समझाया है यहाँ तो हमारे संत प्रवर् तुलशीदास जी महाराज कहते हैं जो सभा में बैठा

तो सवाल में चार टुकार लोग तो हमारा थकुर सुहाती ही बोलते हैं दिल्ली सोरोवा जगदी सोरोवा बोलने वाले लोग दिल्ली सोरोवा जगदी सोरोवा का अभिप्राय का जो दिल्ली की गद्दी में बैठा है वही जगत का ईश्वर है लंका में बैठा है बोले वही सब जगत का ईश्वर है बोले क्या आप चिंता करते हो बानर वालू तो हमारे आ रहे खा जाएंगे इतने में हमारे श्री भिषण जी महाराज आज आज मैं पढ़ रहा था

विभीषण जी भी महाराज ने ऐसी युक्ति लगाई थी और मंत्रियों को कहकर रखा था जो शुभ चिंतक मंत्री थे क्योंकि मान्यवंत्र की भी सूचना आ गई थी उन्होंने भी संदेश भेजा था और जान करके भेजा था विभीषण जी भी महाराज के पास में एक संत ने तो बड़ा सुंदर वर्ण किया है कि महाराज कई भक्त थे जान गए थे कि अब लंका डूब जाए लंका समाप्त तो हो जाएगी लंका में लोग मरेंगे

तो कम से कम विभीषण जाकर भगवान से मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से विभीषण बच जाएंगे और चाहते थे कैसे अलग हुआ है बोले जब तक इससे खटपट नहीं होगा तब तक, तक अलग होने वाले अथवा जब तक इनको निकाला नहीं जाएगा ये निकाल दिया जाएगा तो अपने आप महाराज चले जाएंगे या एक ऐसा संदेश दिया है नीति का श्री विभीषण जी महाराज जाकर जो बात रखते हैं

ये बहुत ध्यान देने लायक बात हम लोगों के है सचिव वैद्य तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर हो ये ही नास। ये तीनों से ध्यान रखे इनसे अपनी प्रशंसा की आसानी रखनी चाहिए सचिव माने मंत्री यदि मंत्री भय और लोभ के कारण

मंत्रणा ठीक न करे तो याद रखो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा जो हमारे भारत की आज दैनिक दशा है राष्ट्र नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा यदि मंत्री सही सलाह न दे भय आ लोगों के कारण और यदि हमारा वैध वैध्य को लगे कि यदि ये परहेज हम इसको बता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से दवा देना ही बंद कर दे

तो इसको परहेज मत बताओ कहो जो खाना हो सो खाओ आजकल महाराज लोग ऐसे ही डॉक्टरों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं जो डॉक्टर बहते परहेज बताएं कि ये मत खाओ ये मत खाओ ऐसे मत रहो तो ये संसारी लोगों से डॉक्टर के पास जाने पसंद नहीं करते जो कहे कि हमारा जो मन में आए सो खाओ और हमारी दवा खाते रहो बस हमारे पास आते रहो और हमारी दवा खाते रहो जो मन में आए सो खाओ जैसे मन में रहो रहो

ऐसे महाराज डॉक्टरों के यहां बड़ी लाइन लगती है याद रखिएगा इससे कल्याण होने वाला नहीं वही बात गुरु की है आज हम देखते हैं गुरुजर यदि शिष्य को डांटने लगे तो सोचते हैं ये गुरु जी तो खतरनाक है दूसरे गुरु भी बना लो जो कभी डांटे नहीं हमारी प्रशंसा करें ऐसे से साधक का कभी कल्याण होने वाला नहीं है साधक का अच्छा आप कभी विचार कीजिएगा नहीं

संसार में मैं कई बार लोगों से प्रश्न पूछता हूं संसार में पैसा कमाने में परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं हमको पता है लोगों का अगर माया जमारी माताओं ने टिफिन बनाकर दिया हो और ऑफिस में या दुकान में ज्यादा काम हो तो फिर टिफिन खुलता नहीं है शाम को माताएं खोलती है तो पूरा माल उसमें होता है दुकान भी पड़ती है क्या कुछ खाया नहीं

तो कहते क्या करें टाइम नहीं मिला खाने का क्यों भाई इतना कमाने के लिए पैसा चाहिए पैसा हम तो कमाते हैं कि पैसे से सुख मिलेगा सुख नहीं मिलेगा सुख की सामग्री भले मिल जाए उसको कमाने के लिए हमको महाराज इतना परिश्रम करना पड़ता है इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है तो भगवान को पाने के लिए कुछार्थ नहीं करना पड़ेगा हमारे महाराज सिर्फ तो कहते थे जो कहे तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है

न ना नाम जब करने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है केवल हमारे चेला बन जाओ तो हमारे दरबार में आ जाओ तो काम बन जाएगा ए भगवान आजकल तो चेला बनने बनेगी दरबार में ऐसे लोग स्वयं तो नर्क जाएंगे ही तुम्हें भी नर्क ले जाएंगे स्वयं नर्क जाएंगे और आपको भी नर्क ले जाएंगे तो गुरुदनों से आप फटकार की आसान रखो कि हमारी प्रशंसा करेंगे

तो याद रखी हुआ तुम्हारा तो निश्चित तो रूप से कठोर वाक्य ही बोलेंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा जैसे दै दिवी वही बताएगा जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मंत्री वही बताएगा जिससे राष्ट्र की रक्षा हो और यदि आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो राज राजधर्म तन तीन करे ही नाश जो मंत्री की मंत्रणा नहीं मानेगा उसका राज्य नष्ट हो जाएगा

जो वैद्य का परहेज नहीं मानेगा उसका तन नष्ट हो जाएगा और जो गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा गुरु आज्ञा गरीयसी हमको तुम्हारा लगता है रामचरितमानस से आप सिखिए कभी गुरुजनों की सेवा में कैसे रहा जाए हमको लगता है हमारे शिलाघव ने जो भी पाठ किया इतना सजग पाठ किया है

और हमको भागवत महापुराण का व भाग तो बिल्कुल श्री हनुमतलाल जी महाराज का चरतार्थ लगता है अंचम स्कंध का कि रक्षो बधाई व न केवलम विभो मर्त्यावतारस ही भरत शिक्षण ठाकुर का अवतार केवल दुष्टों के दलन के लिए नहीं हुआ है ठाकुर का अवतार तो ये इसलिए हुआ है

कि हम लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए ये सिखाने के लिए मर्द शिक्षणम एक शिष्य को अपने गुरुजनों की सेवा में कैसे रहना चाहिए एक पुत्र को अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए एक भाई को अपने भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए एक स्वामी को अपने सेवक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए आप देखिए श्री हनंतलाल जी महाराज को ठाकुर अपने हृदय से लगाते हैं

अपने पास बैठालते हैं कितना प्रेम से बात करते हैं ये सेवक के पास, पास सेवक के प्रति एक स्वामी का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी इससे सीखने लायक है तो भगवान श्री राम जब शिष्य बन करके जाते हैं गुरुजनों की सेवा में तो कैसे महाराज कैसी कैसी आज्ञा मान करके हम तो दंग रह जाते हैं जनकपुर में भी जाना है तो प्रणाम करके कहते गुरुदेव नाथ लखनपुर घूमने चाहिए आप आज्ञा देगी लखनऊ जाना चाहते हैं वहाँ

हर एक बात आज्ञा जानकी से इतना अनुराग मैं तो दंग रह जाता हूं जब कभी प्रश्नों को पढ़ता हूं कि रात्रि में नींद नहीं आती ठाकुर को जानकी से ऐसा अनुराग हो गया है तारे गिरते रहते हैं मिलने के बाद कुछ पुष्पवाचिका के बाद रामायण में वर्जन है किन्तु धनुष तोड़ने के लिए तब भी खड़े नहीं होते जब तक गुरु आज्ञा नहीं करते

इतना औुराग होने के बाद भी खड़े नहीं होते जब गुरुदो कहते हैं उठ राम भंजो भव तापू मेटो तात जनक परितापू ऐसी गुरुजनों के प्रति निष्ठा और सच में अगर ये क्रम जीवन में नहीं रहता है तो हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगर ये क्रम बिगड़ जाता है तीनों का तो क्या होता है

महाराज उसके जीवन में नष्ट भ्रष्ट ही जीवन हो जाता है सोई रावण कहू बनी महाराज सहाय रावण के जीवन में यही सहयोग बन गया सारा अस्तुति करें सुनाई सुनाई ये रावण के जितने मंत्री हैं ये महाराज सब स्तुति करते हैं सुना सुना करके और यदि देखा है महाराज जितने सामने स्तुति करने वाले लोग हैं ये पीछे गाली देते इसमें बहुत सजग रहना चाहिए

ये सामने जितने सुचि करने वाले लोग हैं सामने तो इतने बड़ी प्रशंसा के कर्बान देंगे और बाद में कहेंगे अच्छा को बनाया इसको अच्छा इसको हमने रास्ता दिखा दिया ये सब मंत्री जो ऐसे ही थे और श्री भिषण जी महाराज जिस समय उस समय आए तो भ्राता चरण सिचिन तेनावा आज महाराज भ्राता राजा के पास ये मंत्री बनकर के नहीं आए आज सच में कहे भाई के पास भाई बनकर के आए हैं

और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया पुनः बैठ आसन प्रणाम करके दो दो जहां बैठते थे वहां बैठ गए और हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपने कुछ पूछा है जो कृपाल पूछ। महाराज पूछो वही पाता पहले शब्द का प्रयोग कर दिया आप बड़े कृपालों हो आपने कृपा न की होती तो मैं लंका में आज तक रहता नहीं आपने मानो रहने का स्थान हमको दिया

मंदिर पूजा का स्थान दिया यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो यदि अपना आप कल्याण चाहते हो तो एक बात हमारी सुनी और सच में ऐसा संदेश श्रद्धन जी महाराज का सुजसुख सुमति शुभ गति सुख नाना जो संसार में अपना यश चाहता हो और सुंदर मति चाहता हो सुमति चाहता हो और शुभ गति चाहता हो

ये तीन चीजें आपके जीवन में चाहिए थी संसार में हमारा यश हो हमें सुंदर मति मिले और शुभ गति हो अपना यदि कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को एक बात करनी चाहिए सो पर नार मिलाल तुसाई और दूसरे की स्त्री की ओर से मारा दुष्का मुखार बंद कभी नहीं हारे अभिप्राय भाई कामा होकर के उस कभी नहीं हारे

मातृभाव से भरे महाराज आए और इन्होंने एक बात और भी कह दी तदव चौथ के चंद्र की आई सारी चौथ का चंद्रमा दूषित नहीं होता है ये गणेश चौथ जो होती है शायद भाघव में होती है भाघव शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की भागव शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी हमको याद नहीं है इसलिए हमने पूछ लिया है हम भूल गए की कौन सी चतुर्थी है

भागवत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हमारे महाराज जी ने बता दिया उस दिन उसका चंद्रमा यदि कोई देख लेता है हमने तो पुराणों में पढ़ा है कि हमारे श्री कृष्ण चंद ने उस दिन चंद्रमा को देख लिया इसलिए उनके ऊपर कलंक लगा चोरी का उस दिन यदि कोई चांद को देख लेता है कृष्ण जैसा सामर्थ वाला व्यक्ति भी तो कलंक लग जाता है वैसे कितना भी हमारा सामर्थ वाला व्यक्ति क्यों तो न हो

यदि दूसरे की स्त्री की ओर तो होकर करके निहारता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में न तो शुभ मिलती है न संसार में यश होता है और न सुंदर मती मिलती है ये मानो उपदेश है केवल रावण के लिए उपदेश नहीं है मारा सब के लिए उपदेश है अलप लोग भर कहे न नकुल गुण सागर नागर नो भर कहे नको

संसार में कितने भी गुण क्यों न हो किसी के जीवन में यदि लोभ का गुण दुर्गुण आ गया है श्रीमद् श्रीमदभागवत महाप्राण में तो एकादश स्कंध में बात ये लोग के लिए ऐसी कहा कि जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो और उसके कपोल में थोड़ा सा सफेद दाग हो जाए तो सारी की सारी सुंदरता बीती पड़ गई कि नहीं पड़ गई ऐसे किसी के जीवन में बहुत गुण भरे हुए हों हो, किंतु लोभ का यदि दुर्गुण आ गया

तो निश्चित समझो की सारी सुंदरता चली गई सारे गुण की फीके पड़ गए काम क्रोध मद लोग सब नाथ नरक के पंथ जिसको महाराज नरक जाना हो तो ये रास्ते पकड़ लो हमारे विभिषण जी महाराज नरक जाने का रास्ता बता देते हैं बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है नरक जाने का कौन कौन सा पहला तो रास्ता काम का रास्ता है

दूसरा रास्ता क्रोध का रास्ता है तीसरा रास्ता विमान का मद का रास्ता है और चतुर्थ रास्ता लोभ का है नर्क जाना हो अपने जीवन में लोभ धारण कर लो नर्क जाना हो मद धारण कर लो क्रोध को बुला लो काम को बुला लो इसलिए कहते हैं सब परिहरी रघु नहीं भजो भज ही रही संत श्री विष्ण जी महाराज कहते हैं आपसे हमारी प्रार्थना है

इसलिए काम को जो लोग को छोड़कर के हमारी पूज्य संत जन जिनका भजन करते हैं उनका आप भजन करो और शिलाघव के स्वभाव का वर्णन करते हैं तात राम नहीं मारा नर भूपाला भुवनेश्वर काल हो कर काला वह केवल मनुष्य नहीं है वो मारा नर भूपाल हैं और काल के भी काल हैं ऐसे सुंदर व्यापक हैं अजित हैं अनाद अनंत है

गायों के लिए ब्राह्मणों के लिए और मरज देवताओं के लिए वह कृपा सिंह मानुष तुमधारी कृपा सिंह ही मनुष्य शरीर धारण करके आ गए हैं नहीं तो हैं तो जापक अजित अनाज और अनंत ही गायों के लिए ब्राह्मणों के लिए धेनुक मरज धेनु आदि के लिए जनरंजन, भंजन खब बा वेद धर्म रक्षक सुन

ये वेद की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ है इस प्रकार से महाराज उनको समझाने लगे और बार बार प्रणाम करके कहते हैं बार बार बदल अगहू विनय करो द शीष मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और हे दस शीष में प्रार्थना करता हूँ परिहरि मान मोहमद भजो पोषणाधीश मान मद का परित्याग करके

महाराज श्री कोशला जी इसको प्रणाम भर उनका भजन करो और ये बात करके उन्होंने एक बात और भी कह दी मुनि पुरस्त कई पथ यह बात मानो जो बात हम आपको कह रहे हैं ये मुनि की बात है मुनि की उन्होंने बात कही है तुरंत सो मैं प्रमोशन कही पाय सो अवसर एतात आज हमको ये अवसर मिल गया इसलिए हमने तुमको ये बात कह दी है

और इतनी बात कही तुम्हारी तो वंत वहां थे सचिव बड़े समझदार थे उन्होंने तुरंत साझा करके कहा तात सुन अति सुकुमाना उनको बहुत आनंद मिला कि की विभूषण जिनको नीति के आधार पर बात कह रहे हैं तात ताव नीति विभूषण सो गुरो जो कृत विभीषण इन्होंने कहा नीति ये पूर्ण बात है

आप उनकी बात अपने हृदय में धारण करो इस प्रकार से महाराज समझाने वाली क्रोध में आ गया और ऐसी लात लात मारी और लात मार करके महाराज उनको वहां से निकाल दिया और श्री हमारे मिशन के महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की ओर गमन करते हैं हमको तो लगता है सच में ऐसी लात तो सबको लगे जो रघुनाथ के पास पहुंचाते ऐसी लात तो सच ने

ऐसी लात लगे जगत में जो भगवान की ओर पहुंचा दे कवितावरी रामायण में एक बड़ी अनोखी बात वहां वर्ण की गई है जब इनको अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया तो श्री कुबेर जी महाराज के पास भी रहे और कहा कि आप ज्योतिष शास्त्र के जानकार हो आप तिथि निकाल करके दो कि किस तिथि में जाएं जिससे ठाकुर जी हमको स्वीकार कर ले कुबेर जी महाराज ने कहा

ठाकुर जी के यहाँ यात्रा करनी हो तो फिर देखती थी देखने की जरूरत नहीं है मैं तो गारंटी से आपको कहूँ व्यापार में निकलना हो तो दिग्सुल देख लेना चंद्रमा कहा है? है कि सन्मुख है ये सब देख लेना किंतु अवध जाना हो तो न चंद्रमा देखने की जरूरत है और न दिग्सूल देखने की जरूरत है वृंदावन जाना हो जिस समय मन आपका आए रात्रि में बारह बजे वर्ग हो जाए

कि चलना है तो उसी समय चल पड़ो तिथि देखने की जरूरत नहीं है कुबेर जी महाराज ने कहा वहां जाने के लिए कोई तिथि देखने की जरूरत नहीं है जिस समय आपका मानस आए उसी समय चल पड़ो और ये महाराज जब चले है तो उन्होंने ऐसा मधुर चिंतन किया है ठाकुर जी का भाव में डूबे हुए हैं जिन पायदुकन भरत रहे मन लाए ते पद आदि हों

नए नही बजाय हमारे श्री हेमंत लाल जी महाराज सब कथा सुना के गए हैं सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमारे चित्त में भाव नहीं बनेगा भाव बनते ही कथा से हैं और आप लोग नाराज मत हो जाना हमको तो ठाकुर से ज्यादा ठाकुर की कथा अच्छी लगती है ठाकुर से ज्यादा

ठाकुर की कथा अच्छी लगती है क्योंकि वो आएंगे तो थोड़ी देर प्रकट होकर चले जाएंगे और कथा में तो हम स्वतंत्र हैं महाराज जितनी देर चाहे चिंतन करें कभी कभी दस दस बारह बारह घंटे भी चिंतन कर लेते हैं बैठकर के पढ़ लेते हैं उनका चिंतन कर लेते हैं वो इतनी देर तो हमारे सामने बैठ नहीं सकते इसलिए गोपांगनाओं को कहना पड़ा की तब कथा मृतम तप्त जीवनम

कवि विरी कलम शापम श्रवण मंगलम कथा इतनी विस्तार है ये देखिए भगवान की कथा सुनी थी इसलिए महाराज ऐसे चिंतन करते हुए शिराग सरकार के पास में गए हैं नीति के आधार पर सुग्रीवाद ने तो कहा ये दसान का भाई है इसको ऐसे नहीं महाराज मिलना चाहिए

इस हमारे श्री राघविंद सरकार तो करुणा पूर्ण है उन्होंने तो यहां तक कह दिया ये वाक्य हमको बहुत अच्छा लगता है श्री राघव हमारे कहते हैं कि शरणागत कहू जे तुमान तेनर पावर पाप मैं इतने ही विरोक सच में ठाकुर जी का कौन मंगल कर सकता है अरे नारायण जब भगवान के सामने जीव विधि आता है सामान्य तो कोई जा ही नहीं सकता है

सम्मुख हुई जीव मुई जब ही जन्म कोठ अल नाश तब ही जिस वह हमारे सम्मुख जीव हो जाता है तुम्हारा तो उसको कौन उसके सारे जन्म जन्म के करोड़ों जन्म के ना पाप नष्ट हो जाते हैं पापवंत व्यक्ति को न तो भगवान का भजन भाएगा बंधु ध्यान रखने लायक कहें अगर हमको भगवान का नाम जपने में मन नहीं लगता है कथा सुनने में मन नहीं लगता है

उनका चिंतन करने में मन नहीं लगता है तो समझ जाना कि हमारे अंतरकरण में पाप है पापवंत व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता है और जिसका निर्मल मन महाराज होता है वही ठाकुर को प्रिय लगता है हमारे ठाकुर जी ने महाराज श्री विभीषण जी महाराज को स्वीकार किया और रंकेश कहकर उनको पुकारा है बाजनारायण ने इनसे पूछा कि कैसे सागर पार जाए कैसे ठाकुर जी की करुणाएं दराश रखो तो, तो सही

एक व्यक्ति अभी आया है उसको ही महाराज पूछते हैं कैसे जक्ष्म को तो ये मत नहीं भाया है किन्तु तो ठाकुर जी तभी उसको इतना सम्मान देते हैं सागर के पास बैठते हैं जो सागर नहीं माना जो ठाकुर जी ने बांध का सागर प्रकट हुआ है उसने गमन करने की विधि बता दी है ठाकुर जी हमारे इन बंदरों के सहयोग से बांध बांध करके महाराज पुल करके लंका की ओर जा करके रावण जैसे दुष्ट असुर का दलन करके

श्री वैदेही को स्वीकार करते हैं भक्ति और भगवान का मिलन होता है या एक साधक के माध्यम से तो हम भी श्री ठाकुर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं वह ऐसा अनुग्रह करें कि जैसी भक्ति श्री हनुमतराज ने महाराज को कृपा करके दी है अनुग्रह भर करके दी है इस पामल पर भी वह कृपा करके उनका कर्ण को शि प्रेम से भर दे यही उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है

भगवान की यह की कृपा जो जीवन में होती है तभी ऐसे अवसर मिलते हैं जब हम भगवान की चर्चा कर सकें सुन सकें तो निश्चित रूप से महर्षि श्री प्रभु भगवान की यह की कृपा हुई जो आयोजन बना संयोग से पहले यह आयोजन बना था और माता जी के प्रति पता नहीं आदर का भाव क्यों है मुझे भी पता नहीं है ऐसा आदर का भाव है

कि हमको जो संतों के प्रति आदर का अभाव है संत ही है महामारी तो जब उन्होंने कहा तो मैंने किसी की कथा काट करके उनको कह कर दिया तुम्हारी कथा बाद में करेंगे वो भी वैष्णव है साथ में ठाकुर जी रखते हैं और जब मैंने उनकी कथा काट करके यहां दे दिया आंसू से बार बार चर्चा होती थी कि आगे पीछे कुछ हो जाए फिर उनके हमारा जो ठाकुर जी हैं बड़े मोटे हैं मैं उनका नाम नोटू कहता हूं बड़े प्रेम से

उनके ठाकुर जी बहुत मोटे हैं बड़े भी हैं है तो लड्डू गोपाल किंतु वो महाराज मोटू ने ऐसा चक्कर चलाया क्योंकि उनको कथा सुननी थी ऐसा चक्कर चलाया कि आयोजन ही जो होने वाला था सूचना मिले कि प्रोग्राम नहीं होगा तो हमने वो तिथि उनको दे दी हमने कहा कि तुम्हारे मोटू की कृपा से तुमको तिथि मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी वो कथा की तिथि देने के बाद फिर माता जी से मुलाकात हुई तो माता जी ने का आयोजन होना है

हमने कहा अब तो मामला गड़बड़ा गया है क्योंकि तो पहले ताल में ऋषिकेश कहा है पांच दिन का ही बीच में समय है आप आज्ञा करेंगे तो मैं आ जाऊंगा मैंने अनुग्रह किया और आना हुआ यहाँ पंच दिवसों तक ये श्री हेमंत जी भारत का पावन पवित्र चरित्र चिंतन करने का अवसर मिला मंच में भी वैसे भी आदरणीय माँ का ही अनुग्रह है माँ की कृपा है जिसके कारण ये चित्रवृत्ति

चिंतन में लग सकी तो माँ के कर्म में बारंबार वंदन करता हूं और हमारे पूज्य संत जनाज में कह रहा था मां को कि आपने वही अनुग्रह दृष्टि से निहारा है इन संतों का जो दर्शन मिलता है सब जगह नहीं मिलता है तो माता जी तुम्हारा तो सबको बुला लेते हैं यमुना को भी यहां गंगा को भी यहां और प्रयागराज को भी यहां मैं आपको निवेदन करूं सच में

आ आयोजन जो जहां जहां मां होता है संत जन हमारे पूज्य संत जन पहुंच जाते हैं संत प्रवर श्री महाराज ने गंगा यमुना सरस्वती और प्रयागराज की जो महिमा गायी है उनकी दृष्टि में कौन है गंगा कौन यमुना कौन गोदावरी कौन कावेरी सर हमारे संत प्रवर तुलसीदास महाराज कहते हैं विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन वर्णी

राम भक्त सुरसरी धारा और सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा मुद्रंगल में संत समाजू। जो में संत समाज जंगम तीर्थ राजू ये हमारे संत समाजों के चरणों में बैठकर कथा करने का अवसर मिला एक से एक ऐसी सरल आत्मा हमारे पूर्णोजी महाराज का तो हम देखते दंग रह जाते हैं हमारे ओजा वाली महाराज जी मैं तो सच कहू

सबसे पहले उत्तरकाशी में मुलाकात हुई एक घट्टा को ऐसे ऐसे सरल ढंग से मैं बात करता था मुझे पता ही नहीं था इतने बड़े महात्मा हैं वो तो जब मैं अवध में गया तब पता चला कि महाराज जी कैसे मुझे तो लगता था कि जैसे और महात्मा जब घूमते रहते वैसे ही हैं। किन्तु तो महाराज किस स्थिति में जी रहे हैं ये तो संतों के साथ से रहने पर पता चलता है हमारे वैसे तो महाराज उनके कई शिष्य है

और वह कथा करते हैं कि तो बालक की कथा भी इतने प्यार से सुनते हैं इतने आनंद से सुनते हैं तो हमारा हृदय भर आता है जब उधर दृष्टि जाती है पूज्य हमारे संतजन, जन अवध से पधारे संत वृंदावन से सं, पधारे संत जिनका हमारा जीवन है रामायण मैं तो राम कथा का वक्ता नहीं हूँ भागवत का चिंतन करता रहता हूँ वही हमारे रमन का विषय है महाराष्ट्र शिव उसका चिंतन अधिक करते थे तो हमारे जीवन का भी चिंतन का विषय वही है

अधिकतर कथा का ही अपने कृष्ण कथा का ही चिंतन होता है उसी तो के फुट अलग प्रवचन भी करते रहते हैं किंतु हनुमान जी महाराज का अनुग्रह और मां की कृपा तो बीच बीच में कभी तो कथा का, का भी आनंद लेने का अवसर मिल जाता है कभी हनुमत चरित्र से कभी रामकथा की वजह से ये हमारे सुधीर जन वक्ता हमको पता है कई ऐसे वक्ता यहाँ है जो रामकथा हमको पढ़ा सकते हैं किन्तु तब भी बड़े प्रेम से महाराज सुनते हैं बैठ करके

तो कि जैसे वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार है छोटा छोटा बक्ता भी ऐसी रसीली कथा कहता है मैं तो देखकर गंग रह जाता हूँ वहाँ की भूमि का असर है वैसे अवध की भूमि का असर है के हम छोटे छोटे कई लोगों से मिलते हैं ऐसी रसीली बातें सुनाते हैं रामायण की तो वहाँ की भूमि का असर है राघो का कृपा है हमारे पूज संत जैसे बैठकर सुनते हैं इनका अनुग्रह रहा पुज संतों के कर्म में

आप सब के चरणों में आदरणीय माताजी के चरणों में बारम्बार विनय प्रार्थना करता हूँ ऐसी अनुग्रह भरी दृष्टि ठाकुर की जैसी हुई है बस ये ऐसा आशीर्वाद दे कि जब तक जीवन हमारा बना रहे तब तक उनकी चर्चा होती रहे हमारी मति हमारी गति हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे मैं कुछ किशोरी जी से प्रार्थना करता रहता हूँ कि चाहे तो सब कुछ लो दीजिएगा

अपना प्रेम से कभी दूर मत कीजिएगा उनका अनुग्रह बना रहे ऐसी मती बनी रहे उनके चरणों के चिंतन की आप सब आशीर्वाद दीजिए क्योंकि तो अपने जीवन का तो कोई पुरुषार्थ नहीं कि सब मिल सके आशीर्वाद से ही संभव है आप सब आशीर्वाद देंगे तो जरूर ये नैया पार हो जाएगी उन तक पहुंच जाएगी इसी प्रार्थना के साथ अपने आराध्य के चरणों में बंधन करता हुआ उनसे यही प्रार्थना है

हमारी मति हमारी गति हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ यूनिटी उनकी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारंधों में समर्थित सदगुरु <laughs> भरला श्री की भरला श्री हनुमंतराय जी महाराण की

संत समी वृद्वन विहारिया